दिन में था आपको भूख लग गई थी तो हमने देखा था आप जा रहे थे मैं जान अच्छा ठीक है। आप सबको मेरा प्रणाम मैं यहाँ हम लोग यहाँ कुछ एक महीने पहले यहाँ आ गए थे और इससे पहले जैसा कि हम सब के जीवन की खोज होती है सुख की चाहना होती है तो वैसे ही भटकते भटकते कई सारे दर्शन कई सारे साधनाएं जो भी हमने की जीवन में तो यहां आकर के थोड़ी सी हमारी खोज जो है लगा कि पूरी हुई है जिस तरह का जिस तरह के जीवन की हम कल्पना करते थे कि एक श्रमपूर्ण जीवन होगा और अपनी कल्पनाएं थी कुछ जो यहां आकर के लगा कि उससे अधिक भी कुछ हो सकता है आ, क्योंकि इससे पहले का हमें लगा था कि जीवन में जैसे त्याग ही एक उद्देश्य है हम थोड़ा आदर्शवाद की दिशा में थे लेकिन समाधान के साथ समृद्धि भी एक पक्ष है और उससे एक तरह की अका स्वावलंबन एक तरह की निर्भयता जो आती है उसका साक्षात अनुभव हमें यहाँ पर आकर के हुआ परिचय शिविर के मैं इससे पहले ऑडियोज़ सुनता रहा था इससे पहले जो दिसंबर में हुआ था लेकिन जब ये जो इस शिविर का हम पहली बार परिचय शिविर का हिस्सा बने हम दोनों पति पत्नी तो लगातार एक आकलन भी चलता रहा कि सिद्धांत में ये दर्शन क्या है और जो व्यावहारिक जीवन का अनुभव हमें पिछले करीब एक महीने से यहाँ पर हुआ होता ये है कि हम अपनी पुरानी जो लर्निंग है वो लेके आते हैं एक बैगेज लेके आते हैं एक इंटलेक्चुअल बैगेज जैसे हम लोगों का जो एक होता है कि इतने दर्शन पढ़ लिए इतना ये पढ़ लिया तो वो एक प्रोसेस होता है तो हम हमेशा मूल्यांकन करते रहते हैं कि ये दर्शन क्या है या इसमें हम कहीं बह तो नहीं जाएंगे ये हमें इसमें हम खो तो नहीं जाएंगे या कोई कल्ट में तो हम नहीं हो जाएंगे ये सारे क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन हमारे एड्रेस हो गए थे यहाँ रहते हुए बहुत सारे लेकिन इस शिविर का हिस्सा बनने के बाद तो मतलब हम दोनों पति पत्नी एक अलग ही उसमें कहिए कि मतलब अभी अभिभूत हैं मतलब कि एक ऐसा दर्शन जिसमें जितने भी हमारे प्रश्न हैं दार्शनिक प्रश्न हैं एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस जिसको हम कहते हैं क्यों मैं क्यों हूँ ये क्या है आगे क्या होगा या आगे क्या कर सकते हैं तो बहुत सारे जो हमारे सवाल थे जो बहुत ही डिफ़िकल्ट जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस थे जिसके बारे में मुझे ये भी पता नहीं था एक दर्शन शास्त्र का अध्येता या छात्र होने के बावजूद मुझे पता नहीं था कि दर्शन इस दिशा में इस लेवल तक पहुंच गया है जहां पे ये सारे क्वेश्चंस, जिनसे कि बहुत सारे अकेडमिशन्स यूनिवर्सिटीज़ में जूझते रहते हैं और अब तो मुझे लगता है कि मिस ही करते रहते हैं गलत दिशा में ही चल रहा है सब कुछ तो वो सारे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ एड्रेस हो जाते हैं बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जैसे इसमें से एक क्वेश्चंस जो आज हमारा एड्रेस हुआ ईश्वर के बारे में जो हमारी धारणा है कल्पना है तो मुझे लगता है कि इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन ईश्वर के बारे में हमें ना तो किसी दर्शन में मिला ना जो भी साधनाएँ इससे पहले हमने की उसमें मिला था तो एक अलग तरह की संतुष्टि है और प्रसन्नता है कि मतलब ये जो एक ये जो फ़िलोसॉफिकल पज़ल्स होते हैं जिससे आदमी परेशान होता रहता है और उसी से बहुत सारे भटकाव आता है अलग अलग दिशाओं में जाता है क्या क्या करता है तो यहाँ हमें ये एक संतुष्टि महसूस अभी मैं किसी से बात कर रहा था फ़ोन पे, ऐसे ही एक हमारे शुभेच्छु हैं ऐसे तो बहुत ही खुशी से मैंने उनको फ़ोन किया कि आज हमारा शिविर पूरा हुआ है मैं अभी उन्हीं से बात कर रहा था और उनसे इस तरह की बातें होती रही हैं दार्शनिक प्रश्नों पर भी बातें होती रही हैं तो उनको मैंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि जो एक नागराज जी जैसे एक आ, मतलब जिनको कि व्यावहारिक अनुभूति हुई और उन्होंने दर्शन को इस स्तर पर पहुंचाया जहां सारे सवालों के जवाब हैं आ, तो उनको भी बहुत खुशी हुई उनको भी मैंने आमंत्रित किया है हो सकता है अगले कभी किसी शिविर में आएंगे आ, तो यही एक आ, आगे हमने आगे की दिशा तो यही है कि आ, हम जब यहाँ पर पहली बार आए सौ परिवार आए थे तभी हमें लग गया था गोष्ठियों का हिस्सा बन करके और यहाँ का वातावरण देख करके कि मतलब ये वो जगह है हो सकता है शायद यही वो जगह है जिसको हम ढूंढ रहे हैं और जब फिर दूसरी बार मैं यहाँ पे अकेले आया फिर उसके बाद एक भैया से बातचीत हुई उन्होंने कहा कि बाहर से देखने पे आपको कुछ और नज़र आ रहा होगा अभी जब तक आप दर्शन को नहीं समझते आपको यह सारा निर्णय मत लीजिए तो तब तक हमें लग रहा था कि जो आ, क्या है मतलब बहुत सारे दर्शन जो एक अहंकार होता है एक बौद्धिक अहंकार होता है व्यक्ति के मन में तो वो उसका शायद एक अंश बचा हुआ था तब तक और हमें लगता था कि कोई भी दर्शन होगा समझ तो जाएंगे ही हमारे उससे बाहर थोड़ी ना होगा कुछ ये मन में रहती है कि एक दर्शन नहीं होगा मतलब एक जस्ट एन अदर एक और फिलोसफी होगी <laughs> ये सारा कुछ था जब से आप, उस दिन बात हुई थी ना उन लोगों की दोपहर में तो तब तक मेरे मन में ये था कि एक दर्शन है मैं इसको समझूंगा जैसे पहले कुछ साधनाएं की हैं उस तरह से एक देवी ये भी एक दर्शन होगा इसमें कुछ नई बात होगी ये पता नहीं था कि ये इस लेवल का दर्शन है जिसमें जिसके पास एक वैकल्पिक मॉडल भी है या हो सकता है जिसपे अभी काम कर रहे हैं और जिसमें और जो कभी जो ये विश्वास करके चलता है कि ये इवॉल्व हो रहा है और ये आगे हज़ार साल बाद इसी दिशा में एक नया रूप ले सकता है ये इतना एक डॉकमेटिक नहीं है और एक दूसरे लेवल की एक्सेप्टेबिलिटी है सब के लिए संप्रदाय जाति इत्यादि से हम लोग पहले ही मुक्त हो चुके थे लेकिन यहाँ पे उसका एक दूसरे लेवल का जस्टिफिकेशन जो है या एक संतुष्टि कह लीजिए जवाब कह लीजिए वो मिलता है तो यही सब हमारा ये है हम तो पहले ही आ ही गए थे अब अगर भैया लोगों पर है हमारे तरफ से तो बहुत ही स्वीकार है इस दर्शन के प्रति इस चिंतन के प्रति इस जीवन के प्रति अब अगर ये परिवार हमें स्वीकार कर ले तो हम तो इसी चाहना के साथ आए हैं बहुत धन्यवाद आप लोग। तो दो तरीके से हम लोग ये समय का सदुपयोग करना चाह रहे हैं एक तो यदि कोई भी प्रश्न है तो उनको अभी हम लोग कर सकते हैं दूसरा जो भी शेयरिंग है इधर लाइए मैं कर देता हूँ हो तो जाना चाहिए शायद ओह सेल गया इसका भाई इसका सेल चला गया वो ले लीजिए ये एम आई के मध्य अच्छा लग रहा है तो अच्छा बताना और फिर मैं पूछूंगा क्या अच्छा लग रहा है तो वो बता देना आपको अच्छा लग रहा है माशा चालू है तो चालू है तो मुझे यहां पे अच्छा लग रहा है क्या चीज अच्छी लग रही क्या चीज अच्छा लग रहा है बच्चों के साथ खेलना हाँ। और रेती में हाँ। और बेकरी में बेकरी हाँ। जाते हो आप हाँ। और गौशाला में गौशाला नहीं जाते हो ना आप जाते हो नहीं कल से जाओगे हाँ। अच्छा और बताओ खाना खाना अच्छा लग रहा है हाँ। क्या खराब लग रहा है आपको यहाँ पे कोई चीज़ खराब लग रही है आपको हाँ या ना कुछ खराब लग रहा है आपको हाँ या ना ना, ना। वेरी गुड माशाजी कुछ कहना चाह रहे तो इसमें हम लोग प्रश्न भी कर सकते हैं हो सकता है बहुत सारे प्रश्न के उत्तर आपके सुबह नहीं कर पाए अभी कोशिश कर रहे हैं सबको मेरा नमस्कार मैं चालीस साल तक के सरकारी नौकरी रहा नौकर बन के और और पूरा जो है नौकरी करके ही रिटायरमेंट हो गया साल भर हो गया है रिटायरमेंट हो गया हूँ मेरे दो लड़के बच्चे हैं एक लड़की है गुड़िया बच्ची उन सबकी शादी हो गई है तो उसमें हम लोग पांच इंजीनियर हैं बहू भी इंजीनियर है पीएचडी डी किए हुए हैं बेटे भी में भी पीएचडी एच डी किए हुए हैं और मैं ऐसे जीता रहा और उस समय तो थी नहीं ये संस्थाएं तो हम गायत्री परिवार से बिलोंग करते थे और गायत्री में अपना ये जीवन यापन करते रहे बच्चों को उसी में संस्कार देना रहना उसमें गांव-गांव जा करके कुछ करना ये करते रहे परंतु जानकारी अब छोटे बच्चे पोते हुए हमारे तो उनको अध्ययन में तब अभिभावक स्कूल में भर्ती किए तो ये अभी छः सात महीना ही हुआ हम लोगों को जुड़े और विकल्प शिविर में आए थे यहाँ तो ये सुविस्था वही बने कि चलना है वहाँ परिचय शिविर में मैं रायपुर रायपुर में ही प्रॉपर निवासी हूँ मैं असिस्टेंट इंजीनियर का आर एस ग्रामीणांत की सेवाओं में जो सभी सब सभी सब से एस डी बन गया था आठ दस पंद्रह साल तक और बहुत आस्था से काम करता रहा हमारे वहाँ भी मतलब कि किया और जो कुछ भी संस्कार दिए उसमें हमारे बच्चे लोग बहुत आगे बढ़े अच्छे मिले उसमें हमें जानकारी थी नहीं थी दादा ना हम रायपुर और कहाँ छोटी लगा हुआ बिल्कुल हमको मालूम ही नहीं था कि ये संस्था ऐसी काम कर रही है।, है मतलब हमको तो हवा तक नहीं लगी इतने सालों तक के हम रायपुर में रहे बिल्कुल पता ही नहीं चला ऐसा है क्या तब तब फिर जानकारी हुआ तो फिर ह बच्चों अभिभावक स्कूल ऐसा रहा कि उसमें बच्चों को के साथ में उनके माता पिता को भी मतलब कि प्रशिक्षित करते हैं गोष्ठी बुलाते हैं तब मालूम हुआ कि हम लोग उसके दादा दादी को भी बुलाए तब इसे फिर धीरे धीरे जानकारी हुआ इस यहाँ कि उसके बाद छोटी में भी हम लोग रायपुर में भी ये मतलब शिविर में अटेंड किए छोटे छोटे उसके बाद वहाँ अध्ययन शिविर साप्ताहिक परिचय शिविर ये सब किए उसके बाद यहाँ भी आए थे विकल्प शिविर में और हम तो लगा कि वहाँ भी ठीक है ऐसे कुछ नहीं है पर वहाँ कोई बताते नहीं हैं इस टाइप के जो इस संस्था यहाँ बताए जाते हैं जीने के लिए ऐसा वहाँ नहीं होता है गायत्री मिशन में काम कराते हैं और जागृत करते हैं ऐसा करो ऐसा करो पर ऐसे ऐसे मतलब नहीं बताते कि वो भी वहाँ भी मतलब कि ऐसे नहीं कहते कि भगवान है ऐसा नहीं कहते गायत्री मिशन में गायत्री परिवार में सूर्य के मतलब ऊर्जा के ही रूप है वैसे कुछ नहीं है यहाँ भी ऊर्जा रूप में है वहाँ भी ऊर्जा रूप में ही बताते हैं ऊर्जा सूर्य सूर्य की उपासना है अपना अपने को ही साधने का बताते हैं तो मेरे को ज़्यादा और यहाँ के जो जैसे खाना वाना रहना वाना वहाँ भी शांति कुंज हरिद्वार जहाँ भी शक्तिपीठ प्रज्ञा मंडल हैं चौबीस चौबीस चौबीस हजार मत शक्तिपीठ हैं प्रज्ञा मंडल हैं वहाँ भी चौबीस करोड़ व्यक्ति मानते हैं कि इसमें संसार से रहेंगे ऐसे मानते हैं वो लोग ऐसे बताते हैं जाते रहे बच्चों को ले के भी और ऐसे ज़िंदगी चलता रहा और धीरे धीरे फिर बच्चे लोग आए बच्चे लोग आ गए आ गया करके पापा आप रिटायरमेंट हो अब क्या करोगे चलो यहाँ चलते हैं यहाँ चलते हैं उनके हाँ बेटा चलो चलो चलो ठीक है हम उनके साथ में साथ लग जाते हैं ऐसे कोई प्रश्न नहीं है धन्यवाद और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं भैया भैया वो जो आज आपने बोला था अस्तित्व के बारे में जब बाबा जी को कुछ दर्शन हुआ था अस्तित्व जैसा है तो वो तो दर्शन है मतलब बाबा जी को हुआ था लेकिन सबको नहीं हो रहा है और ये तो कहीं आस्था भी तो हो सकता है ना और जैसे कि शास्त्र है वो भी आस्था है और ये भी तो आस्था है क्योंकि ये उनका दर्शन है तो कोई अंतर है क्या है? ये ठीक बात जैसे ये, ये बहुत जायज प्रश्न है बहुत आप सम्मानजनक तरीके से पूछ रहे हैं डरते डरते लेकिन ठीक है पूछना चाहिए क्यों नहीं है तो एक प्रश्न है आपसे करने लेंगे जैसे ग्रेविटी का किसी को अध्ययन हुआ दर्शन ही हुआ होगा उसको भी वो भी सब ऋषि मुनि है वो भी न्यूटन भी वो ऋषि मुनि रहे होंगे नहीं तो वो आस्था है क्या ग्रेविटी बाकी, बाकी लोग जो पढ़ रहे हैं उनके लिए आस्था है क्या काम होता है उस पर बहुत बढ़िया आपने उत्तर ही कर दिया कि जो सिद्धांत वो बता रहे हैं वो सिद्धांत अस्तित्व में उनको समझ में आए उसका एजुकेशन हुआ उस पर प्रैक्टिकल मॉडल्स बने उसमें एक्सरसाइजेस हो रही हैं और हर बच्चा उसको ठीक से पढ़ता है अपने ज़िंदगी में वेरीफाई करता है तो वो बच्चे के लिए शुरुआत में वो आस्था होती है किताब में लिखा रहता है तो आ ग्रेविटी जी इजल टू नाइन पॉइंट एट वन व एक प्रकार की आस्था बच्चे के लिए हम बोलते हैं लेकिन आस्था है नहीं क्योंकि उसका अनुभव है उसका प्रमाण है और उसके बाद बच्चे स्वयं अपनी ज़िंदगी में जो लोग इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं वो उसका वेरीफाई कर सकते हैं कि है या आपको कई सारे एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं उसे एक्सपेरिमेंट कराने के बाद बच्चे को भी वैसे समझ में आता है जैसा पहले वाले आदमी को समझ में आया ठीक पहले वाले को दर्शन कहते हैं दर्शन का मतलब दर्शन शब्द से अपन बहुत घबराते हैं डर जाते हैं जैसे इन्होंने बताया भी दर्शन का मतलब उनको समझ में आया कि अस्तित्व ऐसा है ठीक हमारे लिए वो क्या हो गया फर्स्ट लेवल पर हमारे लिए वो सूचना हो गई उनका दर्शन हमारे लिए उनके लिए ज्ञान और उनका ज्ञान हमारे लिए इन्फॉर्मेशन ठीक हो गई हम उसको मानने या नहीं मानने वाले कौन होते है? अभी तो वो इंफॉर्मेशन है फिर उस इंफॉर्मेशन के आधार पर हमारे को यदि लगता है कि हम अपना अपना मन लगाना चाहते हैं किसी तरीके से यदि उनकी जिंदगी में कोई प्रमाण दिखता है हमको तो हम मन लगाएंगे मन लगाने के बाद क्या हो गया ऑब्जर्वेशन हो गया तो इंफॉर्मेशन के साथ हमने ऑब्जर्वेशन बढ़ाया अपना खुद का तो अंडरस्टैंडिंग हुआ समझ में कोई चीज आई अभी उनका ज्ञान था वो दर्शन शब्द से जुड़ा वो उनके जीने में गया वो हमारे लिए प्रमाण हो गया और वो जो शब्द रूप में जो कुछ भी आ रहा है वो सूचना है और सूचना तक अगर छूटा रहा तो वह आस्था है और आस्था से आगे बढ़ेगा नहीं काम और यदि आस्था तक नहीं चल रहा है तो आगे बढ़ाना पड़ेगा तो उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर ऑब्जर्वेशन आप, आप करते हो तो ये जो कुछ भी ऑब्जर्वेशन आप करते हो वो आपकी अपनी होती है या नागरा जी की होने वाली है वो तो अपनी होती है तो ऑब्जर्वेशन से जो कुछ भी जानकारी हमको मिली वो हमारी अपनी समझ होती है अभी लेकिन हमको समझ ही हुआ है अभी दर्शन नहीं हुआ है तो समझ हो गई अब समझ जो बनी उसको जीने में प्रमाणित करने जाते हैं अपनी जिम्मेदारी पे, पर नागराजिक जिम्मेदारी पे नहीं है जैसे हम यहाँ कोई काम को करते हैं हम अपनी जिम्मेदारी पे करते हैं ठीक लेकिन हम समझे हैं ये कह रहे हैं आपको दर्शन हमको नहीं हुआ हमको अभी ज्ञान नहीं हुआ लेकिन हमको अनुभव नहीं हुआ मगर हमको तो समझ में आ गया तो वो कैसा जाता है अभी शिक्षा विधि से ज्ञान नहीं होता शिक्षा विधि से समझ आती है एजुकेशन से समझ आती है अब समझ को हम अपने व्यवहार में प्रमाणित करने जाएंगे व्यवहार में प्रमाणित करने जाते हैं तो समझ हमारी पूरी होती है और वो बिल्कुल दर्शन ज्ञान के अनुरूप हो जाती है तो हमको भी दर्शन होता है अनुभव होता है तो बाबा जी को जो अनुसंधान विधि से जो बातें समझ में आई अल्टीमेटली समझ में आई हैं, हमारे को शिक्षा विधि समझ में आ रही है दोनों समझ में कोई अंतर नहीं है सूक्ष्मता उसकी बच्ची रह सकती है उसके आधार पर अनुभव हो गई हो गया तो ये क्या निकल गया है एक आदमी के ज्ञान हो जाने के बाद बाकी को आस्थापूर्वक नहीं जीना है अब तक ऐसी हुआ अब ये निकल गया है कि ये तार्किक व्यवहारिक सबके लिए और यूनिवर्सल होने के कारण हर आदमी अपनी जिंदगी में जितना चाहता है उतना इसको वेरीफाई करके देख सकता है छोटे बच्चे होते हैं वो एक समय तक वेरीफाई नहीं करेंगे सारे बड़े करेंगे ऐसा भी नहीं है सारे बड़े भी नहीं करना चाहते अब उतनी हिम्मत नहीं उनकी लेकिन जो करना चाहेगा उसको मिल जाएगा जैसे जी जीरो टू नाइन पॉइंट एट वन के आप जो भी कर रहे हो तो सब सब पढ़ने के बाद सब थोड़ी वेरीफाई की उसको कोई पढ़ पुढ़ा के अपना देख लिया हो गया या छोड़ो ना अपने कोई ज़्यादा नहीं करना है वो बात सही है खत्म होगी कहानी कोई कोई को लगता है, नहीं ये बिल्कुल हमको उसके तय तक जाना है तो तय तक जाता है इसी प्रकार से इसमें भी होने वाला है हम सब ऐसे जीने के स्वरूप में इसको जल्दी स्वीकारने वाले हैं और इसको समझना शिक्षा विधि से हो जाएगा और कोई कोई लोग इसमें करते रहेंगे आगे आगे काम जिसको जितना करना होगा लेकिन वो सब एक ही प्लेटफॉर्म पर रहने वाले हैं उसमें कोई बहुत ऐसा ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि ज्ञान जो भी अनुसंधान पूर्वक हुआ वो शिक्षा विधि से समझाया जा सकता है ये बेसिक पहले अपने को इसको क्लियर करना है अभी तक क्या था ज्ञान की जो भी चीज़ें थी वो एजुकेशन के कंटेंट बनी ही नहीं वो आदर्श का बनी तो मानो या ना मानो वाले भाग में चली गई इसीलिए वो चली नहीं आज दिन कोशिश की हो लोगों ने मना नहीं कर सकते लेकिन जो भी तर्क लेवल रहे होंगे तो तार्किक रूप से हम व्यक्त नहीं कर पाए, तो पाएकेशन माने के लिए तार्किक होना बहुत जरूरी है और हर आदमी जिंदगी में उसको वेरीफाई करना जरूरी है और कोई प्रश्न हाँ जी भैया भैया आपने कहा था कि लाइट ट्रेवल नहीं करती लेकिन ये लोग तो वेलोसिटी निकाले बैठे हैं लाइट की सबसे ज्यादा वेलोसिटी उसी की है बोलते है फिर कैसे अभी वो एक अलग मुद्दा है विज्ञान वाला उसको अपन समझ लेंगे अलग से पर्सनली बात कर सकते हैं है ना प्रकाश के बारे में जो मान्यता क्या है उसको पहले समझना पड़ेगा इसमें तो अपने को पकड़ में आएगा भैया जैसे अभी भैया ने बात की लेकिन इतनी आसानी से मतलब नकारा नहीं जा रहा है ना। है ना जब तक आपसे संवाद में रहते हैं हम लोग मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ जब तक आपसे संवाद में रहते हैं तो सब ठीक लगता है है ना जैसे आप बताते हैं जैसे अपने में जाते हैं या और लोगों से भी बात होती है ना तो डाउट खड़े होने लगता है। डाउट बहुत सारे खड़े होने लगते हैं और एक जो मैं मेन बात रखना चाहता हूँ कि जो हम आदर्शवाद की बात कर रहे हैं ईश्वरवाद की बात कर रहे हैं अभी तक वेदों वेदों की बात करें या वेदांतों के कुछ अंगों की बात करें ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो कई चीज़ें हम देखते हैं मतलब इतनी गहरी एक तरह से हम उसको साइंस कह सकते हैं मतलब कितनी कल्पना टाइम की इतनी सूक्ष्म काल की इतनी सूक्ष्म से लेकर के व्यापक गणना की गई है और और भी मतलब ये एक छोटी सी एग्जांपल है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें है ना तो उनको हम इतनी आसानी से नक, मतलब नकार नहीं पा रहे या ऐसा हो सकता है कि वो उन उन लोगों ने उन सब उस साइंस को ईश्वर को भले हम कह सकते हैं वो नहीं समझ पाए है ना उन लोगों ने ईश्वर के साथ मतलब हम उनको शायद वो तरीका समझ में आया कि प्रकृति में कैसे इंसान को रहना चाहिए तो उन्होंने उसको ईश्वर के साथ जोड़ जोड़ के लोगों के बीच में रखा ताकि सब लोग उसको फॉलो करें तो अगर हम उसमें ईश्वरवाद में से ईश्वर को न... भी अपने को नकारने से कोई उपलब्धि नहीं है स्वीकारने से उपलब्धि नहीं है क्योंकि जो भी हुआ अभी परंपरा में तो उसका कोई भी ट्रेस नहीं है आज एजुकेशन में ईश्वरवाद नहीं है एजुकेशन व्यापार में नहीं है है ना हमारे बिलीफ भी कहीं कहीं जा रहे हैं तो ये समझ लो ये नकारने के लिए कार्यक्रम नहीं है और ये भी नहीं कहा जा रहा है कि उसमें कुछ भी नहीं समझे ऐसा तो कभी नहीं कहा अभी हमने सब समझा था तो कोई एक एक सकारात्मक भाग भी समझा था नकारात्मक भी समझा उसमें से तो ये भी समझ में आना चाहिए कि अस्तित्व को समझने का प्रयास सबने किया या नहीं किया होगा किया करने पर उतनी जगह तक नहीं पहुँचे जहाँ से कि सारे सारे एक्सप्लेनेशन आ जाए एक्सप्लेनेशन नहीं है उनके पास ऐसा नहीं करें तर्क नहीं ऐसा भी नहीं करें आदर्शवाद में इतने तर्क हैं मेरे ख्याल से इतने तर्क तो विज्ञान में भी नहीं है तो है ना तो बहुत ही तार्किक विधि से बात करते हैं आदर्श में भी है ना लेकिन अस्तित्व को सूप में समझा गया क्या नहीं है ना तो यही चूक हो गया वहां पर ईश्वर केंद्रित चिंतन हो गया है ना मानव वाला पक्ष छूट गया प्रकृति का भागी छूट गया तो उसमें से जीने का कोई स्वरूप निकल के नहीं आता क्योंकि ईश्वर केंद्रित होने के बाद अब उसकी जितनी हम व्याख्या करने जाएंगे जीने में जितना फैलाएंगे उतना उतना वो जीने से दूर होता चला जाएगा जैसे दर्शन में पॉइंट जीरो जीरो जीरो जीरो वन परसेंट का भी ईरर होगा ईरर ही बोलेंगे गलती नहीं बोल सकते ना उसमें तो अगर अस्तित्व को जैसा देखना चाहिए था वैसा नहीं दिखा तो एरर हो गया वो ईर अगर इतनी सूक्ष्म होगी तो व्यवहार उसका पता नहीं वन डिग्री भी जाएगा तो व्यवहार में काफ़ी दूरी हो जाती है क्योंकि सिद्धांत तो सिद्धांत में अस्तित्व को उस प्रकार से नहीं देखा गया जिस प्रकार से कि अभी देखा जा रहा है अस्तित्व रूप में किस में देखा गया भाई ईश्वर और प्रकृति 50 50 परसेंट का पार्टनर बताओ कहीं देखा आपने तो प्रकृति को वो सम्मान दे पाएगा अपन दूसरी बात ये भी, नहीं भी है कि हम लोग सिर्फ बात करते हैं हम लोगों ने उनका अध्ययन भी तो नहीं, नहीं किया जो लोग करना चाहे कर ले उसकी बात नहीं कर रहे अभी ये हमको समझ में आना चाहिए इतना तो आपके पास सूचना है ही ईश्वर और प्रकृति को बराबर का दर्जा दे पाए क्या हाँ या ना जितनी भी धारणाएं हैं वो प्रकृति के लिए ज्यादा मुझे सूटेबल लगी हैं जितनी भी आज तक धारणाएं मैंने सुनी हैं है ईश्वर के कहां पे यही ईश्वरवाद ईश्वरवाद में में भैया देखो दो तीन चीजें हैं उसको अच्छे से समझ लो एक तो मेन बात है वेद वेदांत की बात है उसमें एक अलग तरीके से कोई चीजों को कहा गया टुकड़े टुकुड़ टुकड़े में कई बार कुछ और भी कहा गया है ना मोटा सिद्धांत में तो अपने पास कोई ऐसा जीने का स्वरूप उसमें से निकला नहीं जो जो कि समाधान कारक हो जो का रहस्य से मुक्ति कराए जो समृद्धि कारक हो आप बताओ समृद्धि का कोई रास्ता निकला उसमें वो उनको अध्ययन कर संबंध के बारे में कोई निकला जब तक अस्तित्व को स अस्तित्व रूप में स्वीकारेंगे नहीं संबंध को तो माया बोला गया ठीक है ना लेकिन ये सब समीक्षा कब करना चाहिए आपने को ये माया वाया वैसे मैं अभी अध्ययन माया जो है जब वैदिक से हम बाहर निकलते हैं आगे जब आगम ग्रंथों की परंपरा चल गई है ये सब उनमें हैल्पना है उन तो भी नहीं है कहीं पे वेद हाँ, बात है वेद में एक अलग चीज है वेदांत में कुछ अलग चीज है उसके आगे फिर कुछ और हो रहा है तो अभी अगर हम बात करेंगे तो हमको या तो उसका अध्ययन करने जाओ पूरा जी ठीक तो आज आप उसका अध्ययन करने जाना चाहते हो तो आज उसकी कोई परंपरा है अभी बाजार में उपलब्ध कोई जीता हुआ आदमी है उसको बिक्री बिक्री हैं है? बिक्री बिक्री रूप में है परंपरा नहीं है भाई तो वो भी कठिन है एक तो ये बात अपने को उनको नकारने की जगह में अपन खड़े नहीं हो सकते अभी अपने सामने एक प्रपोजल यहाँ पे आया हुआ है ठीक ये प्रपोजल अपने को सूट करता है कि नहीं करता है तो करता है तो इसको भी शूट करता है लेकिन इसपे काम नहीं करेंगे उस पे काम करेंगे जो पता नहीं है तो अभी हम कहीं कि नहीं रहेंगे तो कोई भी जगह पर पहले अगर अगर आपको ये सूट करता है तो इसमें और थोड़ा आगे समझने की जरूरत है उससे जाकर क्या हमारी जो अवांछित चाहनाएं हैं यदि वो पूरी होती तो अपने को दर्शन में वेद लिख देना इस पर कौन मना करता है नाम लिखने से क्या फर्क पड़ता है कई लोग बोलते हैं इसमें तो ये तो वेद ही है भाई हमको कोई आपत्ति नहीं है वेद लिख दो इसका नाम जीवन विद्या की जगह सस्ती दर्शन के नाम वेद वेदांत लिख दो क्या फर्क पड़ता है उससे क्या फर्क पड़ता है हमारे को कोई एजेंडा छोटी है लेकिन क्या हमारे लिए प्रपोजल पर्याप्त है क्या ये व्यवहारिक है ठीक उसको पहले अपने को देखना चाहिए है ना नहीं तो उस अनावश्यक के बहस में हम उलझ जाएंगे उधर से भी कोई अथेंटिक आदमी आपको मिलेगा नहीं है ना क्योंकि वेद वेदांत में तो वो लिखा ही हुआ नहीं था इट वॉज नॉट रिटर्न है ना वो तो लोग एक दूसरे को कर, सुनाते थे याद रखते थे hmm. और याद रखने का अपने तरीके से अभी बहुत लेटेस्ट लिखे गए हैं तो सब तो क्या लिखे गए क्या हुए क्या नहीं हुआ उनको कौन समझता है कौन नहीं समझता क्या व्याख्या करते हैं अभी उनमें तमाम तरह की चीज़ें हैं जैसे अभी ये मध्यस्थर्शन मान लो कोई समझावा नहीं हो नागराजी चले गए और अगर एक भी आदमी अभी समझावा नहीं है समझेगा मतलब कहीं भी हो वेदांत में समझेगा का मतलब वैसे जीने वाला आदमी तभी तो समझावा माना जाएगा अभी तो अपने लिए वो भी कठिन ढूंढना अभी तो बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ धंधा चाहिए व्याख्या करना चाहिए ज्ञान ज्ञान फैलाना है उनको हाँ लेकिन जैसे वेदों में हम बात करेंगे आयुर्वेदा एक बात है तो वो आयुर्वेद कोई जीने के बारे में ज्ञान थोड़ी देता है अथर्वेद है वो कोई यज्ञ वज्ञ के बारे में कुछ ज्ञान देता है यजुर्वेद है कुछ वो उस पर बात करता है तो बेसिक अस्तित्व के सार को रूप में देखना जिंदगी क्या है उसको नजरिया बनाना उसमें कोई स्पष्ट अवधारणा जब तक नहीं बनती है तब तक वो व्यवहार में घटित नहीं हो, हो, हो सकती है लाखों साल हम उसमें जी के देख लिए हैं उसके बाद भी नहीं वही अभी किसी को लगता है कम पड़ गई तो करके देख लो भाई है ना लेकिन हमको ये समझना चाहिए यहाँ पर क्या ये हमारे लिए पर्याप्त है या नहीं है अभी ये नहीं पर्याप्त होगा तो तो प्रोग्राम किया जा सकता है इंटर डिसिप्लिनरी प्रोग्राम कर सकते हैं कब कर सकते हैं लेकिन आदमी एक लाइन में आगे चले और सफल हो जाए तो फिर इंटर डिसिप्लिनरी करे आप समझ गए बात को एक थोड़ी है एक थोड़ी है अभी दोनों थोड़ी में से एक में भी पारंगत नहीं है अपन तो कैसे कर सकते हैं तब तो, तो हम कहीं के रहने वाले नहीं है या तो तय करो पहले वेद वेदांत के विद्वान होकर आके उसमें सफल हो जाओ क्या सफल होना है सफल तो अल्टीमेटली यह ना, कि मानव को सुख से जीना है हा आना संबंध पूर्वक जीना है हा आना समृद्धि पूर्वक जीना है क्या इसमें से कोई सूत्र निकलता है ज्ञान का मतलब ये है भैया अपना मोक्ष और मोक्ष का मतलब यह है कि कोई संबंध की बात नहीं कर रहे हैं संसार माया ही फाइनली सत्य से असत्य उप जाए ईश्वर सत्य है ईश्वर सत्य है। हाँ पूरा ना माइक क्यों छिल अरे कर दी माइक क्यों छिल रहे तो ये पहले अपने को समझ में आ जाए इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होगा जैसे मान लीजिए मैं एक विधा में अभी काम कर रहा हूं मैं इस विधा में कहीं पहुंचूंगा तब मैं उसको पढ़ूंगा वापस अभी मैं इधर भी कहीं नहीं पहुंचा उधर भी कहीं नहीं पहुंचा तो हम तो अपने में कंफ्यूजन को पा लेंगे कोई रिसर्च ही नहीं कर पाएंगे है ना और जिएंगे भौतिकवाद में बातें ये सब करेंगे अभी देखो कैसा होगा जितने बेजानती के लोग हैं आदर्शवाद के जितने लोग सारे जीने में भौतिकवाद हो गए नहीं रहेगी ना भैया करेंगे क्या अच्छा आपकी मजबूरी है भौतिक बात नहीं जीना आज आप कुछ भी कर लो है ना एक संत हमको मिले वो संत बड़े ज्ञानी थे बड़ा उनसे दो तीन घंटे बड़े प्रेम पूर्वक बात होती रही फाइनली वो थोड़ा मामला गरमा गया उनके हमारी चर्चा में है ना तो मैंने बोला उनको कि देखो आप जो बोलते हो आप जी नहीं सकते हो बल्कि हमने कहा कि जो आप बोलते हो आप जीते ही नहीं हो तो उनका बड़ा आज दो घंटे थे इतने शांति थी उनके चेहरे पर बाहर चीज मैं शही शांति कर तो जैसे ही मैंने बोला तो एकदम एकदम आवेश गुस्सा आ गया उनको ऐसे कैसे आप कह रहे हो कि हम जीते नहीं मैंने कहा आप जी नहीं सकते क्योंकि जो आप बोल रहे हो वो जीने की चीज ही नहीं है विरक्ति में जी के दिखाओ एक आदमी एक आदमी विरक्ति में जी के दिखाओ बोले हम तो विरक्ति में जीते हैं मैंने कहा जीते हो कपड़ा पहने हो ये घर में बैठे हो ये तुम्हारे घर में वॉश बेसिन लगा हुआ जहां आश्रम था तो बोले वॉश मशीन लगाए तो क्या हम भौतिकवादी हो गए मैंने कहा लगाई है तो आप विरक्ति में जी के दिखाओ ना विरक्ति को बोलते हैं जी के आदमी कोई कोई जी सकता है सीधा सीधा बात है वो बोल ही झूठ रहे हैं जीना तो सच्चाई में होता है है ना सिद्धांत तो हमारा अधूरा है विरक्ति कोई जी नहीं सकता उसको मतलब इंसान की समस्याओं का हल उनको नहीं मिला तो विरक्ति का आप जी नहीं सकते ना आप विरक्त कितना विरक्त को विरक्त को कहोगे? तो शरीर शरीर त्यागने तक विरक्ति का प्रश्न बना तुमने विरक्ति नहीं, हुआ है। नहीं तो त्यागना बड़ा पे क्यों आप भी करो ना विरक्ति पे फाइनल विरक्ति फाइनल तो मर नहीं नहीं। तो मरना ही है आप संसार को माया बोल के उससे विरक्त कैसे हो तो होते घर छोड़ के आप आश्रम बना करोगे उसके अलावा क्या करोगे यहाँ आके पता चल गया कि व्यापक ही ईश्वर है लेकिन जो परिवार वाले हैं वो तो अपनी मान्यताएं हैं उनकी पूजा पाठ तो वो तो हमसे भी उम्मीद करते हैं कि हम भी पूजा पाठ करें जो वो मान्यताएं चलाएँ हैं उनको फॉलो करें तो क्या उनको समझाएं कि जो ईश्वर है वो व्यापक है या फिर पूजा पाठ करें इसके लिए क्या कर सकते देखो दीदी ये बात समझ में आना चाहिए कि ये आज आपको ये समझ में आ गया ईश्वर व्यापक है उससे फर्क क्या पड़ गया आपको एक सूचना है पहले ईश्वर पहलवान था पहले ईश्वर किसी का चौकीदार था किसी का जमादार था किसी का हवलदार था चौकीदार था ये था ना तो अब क्या हो गया अब आपके लिए ईश्वर व्यापक हो गया तो उससे क्या फर्क पड़ गया भाई अपने को तो इसके गहरे में जाना पड़ेगा अस्तित्व को सहअस्तित्व रूप में देखने की बात हो रही है तो सहअस्तित्व में एक नियम है अस्तित्व सहअस्तित्व रूप में है तो एक ही नियम है ये यूनिवर्स में एक ही नियम उपयोगिता और पूरकता है ना और उपयोगिता पूरकता एक प्रकार से ये सहअस्तित्व का प्रकाशन है अगर आपको ये सब समझ में आया तो ये नहीं कि पूजा करें या ना करें कुछ होता नहीं उससे अभी अपने को ये समझ में आए कि कैसे अपन मानव होकर मानव रूप में अपनी उपयोगिता को पहचाने ये समझ में आना चाहिए फिर कैसे हम पूरकता निभा पाए पूरकता निभा पाए मतलब दूसरे भी लोग उपयोगी कैसे हो उसको हम पहचान नहीं पाए काम ये है करने का। काम ये है। इसको परिवार की मान्यताएं हैं जो है उनको परिवार की तो सैकड़ों मान्यता है।, है ना आप उतनी मान्यताओं को पूरा करोगे तो भी कुछ नहीं हो सकता आप असंतुष्ट रहोगे फिर भी वो भी संतुष्ट नहीं होने वाले आप नहीं करोगे तो भी असंतुष्ट रहने वाले तो वो तो असंतुष्ट रहेंगे आप उनको संतुष्ट करने का प्रयास क्यों करना चाहती हो तो पहले आपको यह समझ में आना चाहिए कि आपको अपनी उपयोगिता समझ में आए और उसके लिए आपने में हिलडुल हो अपन उसके लिए कोई काम करें। ये बात समझ में आई हाँ जी और कोई भैया जी आप जैसे आज मैं ऊपर बैठे दिख नहीं रहा हूं हाँ जी आप आज ने जैसे अस्तित्व के बारे में बताया था जो प्रकृति के बारे में हर चीज का जो महत्व बताया था रेत का, पहाड़ों का नदियों का जी। तरीके से जैसे जो तारे हैं, चांद है और जो ब्रह्मांड में और भी जितने ग्रह हैं, बुध, है जो उन सब का भी कोई महत्व या रोल है क्या बिल्कुल दीदी अपने को ये समझ में जाए अस्तित्व में एक भी चीज अनुपयोगी नहीं है खाली भ्रमित मानव को छोड़ के तो उनका मतलब किस जगह देखो ऐसा मतलब अब जैसे सौर मंडल है सौर मंडल में क्या आप कोई एक ही ग्रह उपयोगी है सभी उपयोगी होंगे आप सबका अलग अलग उपयोग पता करना तो अलग से रिसर्च का मुद्दा है आप करते रहना ये लोग आगे आने वाली पीढ़ी करती रहेगी क्या उपयोग है भाई है ना जैसे अभी बृहस्पति है वो धरती के साथ उसका क्या उपयोग है ठीक ऐसे तमाम रिसर्च अभी हो ही रही है जो पता कर रहे हैं कि बहुत उपयोगी है सब तो किसी सोलर सोलर मंडल में भी सौर मंडल में सभी ग्रह का कोई उपयोग है वो सब मिलाकर किसी ग्रह पे विकास होता है अपने को तो मोटा सिद्धांत समझ में आ गया कि चींटी से लाकर बाकी सभी चीजें उपयोगी मानव अभी तक उपयोगी नहीं हुआ है तो सबका उपयोगिता पता कर लोगी सबका उपयोगिता पता कर लोगी तो आपकी उपयोगिता पता लग जाएगी क्या नहीं सारे दुनिया के शहरों की और राजधानी याद कर लोगी तो आपकी जिंदगी में खुशहाली हो जाएगी क्या तो इसका मतलब ये हुआ कि मानव को ये समझने से कुल इतना निष्कर्ष बनना है कि हमको अपनी उपयोगिताओं से रूबरू होने की जरूरत है नहीं मुझे उनका मतलब रोल थोड़ा आवाज बढ़ा देना भाई इनका आवाज नहीं आ रहा थोड़ा हाँ मुझे उनका थोड़ा जैसे आपने सबका बताया था रेत का पहाड़ों का जो महत्व बताया था वैसे ही इनका कुछ महत्व सबका महत्व तो दीदी चंद्रमा का अपना महत्व है चंद्रमा ये धरती के साथ रहता है तो धरती के साथ भी उसका अच्छा काम होता है धरती का भी अच्छा व्यवहार है इस प्रकार से इन सबका का अपना अपना उपयोग है ही उस पर बहुत ज्यादा ध्यान हमने दिया नहीं लेकिन चाहेंगे तो पता कर सकते लेकिन कितने ग्रह का पता करोगे आप अनंत वो तो आपको सिद्धांत समझ में आ कि सभी उपयोगी हैं लाल चिट्ठी कितनी उपयोगी काली कितनी उपयोगी अब ये खाली रिसर्च का मुद्दा जिसको कोई काम नहीं रहेगा समाधान समृद्धि पूरी हो जाएगी उसकी वो करेगा ये रिसर्च लाल चिट्टी का क्या उपयोग काली का क्या उपयोग करता रहेगा मना करेगा थोड़ी करेगा वो तो ऐसे धीरे धीरे हमारी शिक्षा जो है वो कई रिसर्च से भर जाएगी लेकिन मोटी बात तो वही रहेगी नहीं है, कि को है। बता, ऐसे निकला था की पृथ्वी अपने अक्ष से थोड़ा झुक गई है या कि वो मतलब उसका रीजन क्या हो सकता है हाँ, उसका रीजन ये हो सकता है की जैसे हम लोग ये न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ते रहते हैं तो जिस समय जहाँ पे बम फोड़ते हैं उस समय धरती को धक्का लगता ही है तो धक्का लगने से वो उसका अपना कुछ बदलाव उसकी जो गति में हो ही सकता है तो हर बार जो न्यूक्लियर हम ये एक, वो करते हैं टेस्ट करते रहते हैं बम तो दो ही बार फोड़े थे अभी टेस्ट करते हैं वो मोर देन थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड टाइम से ज़्यादा कर चुके हैं तो वो कोई घूमती हुई चीज़ में एक जगह कहीं आप करोगे एक, एक एक्स्ट्रा थर्स्ट मारेंगे तो कोई कोई डायरेक्शन ये वो बदल जाता है उसका बिगड़ता है उससे ऋतु मौसम सब बिगड़ जाती है जलवायु जो परिस्थिति जैसे कोई जगह पर ज़्यादा गर्मी होती है अब वो पता लगा बदल गया वहाँ ठंडी हवाएं चलने लगी और वो पूरा फिर जलवायु बदलता है उससे नुकसान होता है वो सब मानव की करतूत से होता है किसकी करतूत से है भ्रमित मानव की करतूत भ्रमित मानव क्यों करतूत करता है उसको अभी तक अपनी उपयोगिता सुविधा संग्रह में ही नजर आई और सुविधा संग्रह में युद्ध करना अनिवार्य है युद्ध करने के लिए बम बनाना जरूरी है उसके लिए करते रहते हैं जितनी कंट्री नहीं उससे ज्यादा टेस्ट कर लिया अपन ने मान लो हर एक कंट्री एक एक बार कर भी रहती है तो डेढ़ दो सौ करके निपट जाते अपन 3500 थाउजेंड के आसपास जाकर टेस्ट हो गए अपने रफली अंदाजन दिदेग दिदेग दिदेग दिदेग दिदेग दिदेग दिदेग दिदेग सही बात है अमेरिका वाले बोलते हैं तीस बार कर सकते हैं सब अलग अलग बोलते रहते हैं डराते रहते हैं उसी को पैशन है। कहते हैं जिसमे खुश नहीं हो सकते और जोश में रहना पड़ता उसको करने के लिए क्या करना पड़ता है आवेश उसको पैशन बोलते हैं एक होता है फैशन उसके बाद होता है पैशन समझ गए फैशन भी आप लगातार नहीं कर सकते पैशन भी लगातार नहीं रहता बदलता रहता है है ना क्रिकेटर क्रिकेट का पैशन बोलता है काय के लिए पैसे का पैशन है कोई क्रिकेट का पैशन नहीं है पैसा नहीं मिलने की संभावना तो कोई हाथ नहीं लगाए डंडा बल्ला है ना उसमें नाम और पैसा आज नहीं तो कल इतना ही होता है बड़े बड़े खिलाड़ी आप देखते हो वो नाम पैसे के लिए खेलते हैं और बोलते हैं देश के लिए खेल रहे हैं और अभी पता लगा आई में खेलने के जो कि बोली होती बिक जाते हैं खरीब करोड़ों रुपये में और खेलते हैं और क्रिकेट खेलते खेलते रिटायरमेंट लेते हैं तो फुटबॉल खेलने लग जाते हैं कहा बिलेड खेलने लगते हैं तो उनका पैशन बदलता रहता है पैशन का मतलब की तरह बदलने वाली चीज अब दूसरी बात है उपयोगिता आपको अपनी उपयोगिता समझ में आ जाए उपयोगिता समझ में आ जाएगी तो उपयोगिता कॉन्स्टेंट होती है बदलती रहती है Constant होती है बस खत्म कहानी अब वो बदलेगी नहीं कभी ठीक तो तो आपकी उपयोगिता आपका बन गया अच्छा। तो ये आने जाने का झंझट दबाव मुक्त और वो है उसको बार बार नहीं नहीं मुझे करना करना ही है ऐसा पड़ता आगे पास चलो और क्या बताएं तो आपने उपयोगिता को समझ गई अभी समझना है मेरे पास भैया वो आपने उस दिन जिक्र किया था वृक्षारोपण वगैरह अभी बहुत ही युद्ध स्तर मतलब है संवेदनशीलता अभी तो ग्रीन आर्मी और ये आर्मी और वो आर्मी तो आपने उसमें क्वेश्चन मार्क लगाया था कि कहीं भी पौधे नहीं लगने चाहिए तो लेकिन धड़ल्ले से लग रहे हैं वो पकड़ में नहीं कपड़ा ढिला जाता है देखो वो धड़ले से लग रहे हैं चिंता मत करो उसकी क्योंकि वो अभी अभी बरसात के मौसम में लगेंगे अक्टूबर तो तक खत्म हो जाएंगे सब सरकार के द्वारा लगाए गए कोई वृक्षारोपण सफल नहीं है उसका एक कारण ये भी कि वो उस प्रकार से सुटेबल नहीं है दूसरा कारण है कि वो तो उनका प्रोग्राम है एक, प्रोग, एक प्रोजेक्ट के तहत करते हैं हर साल वन विभाग करोड़ों रुपए के प्लांटेशन करता है करोड़ों रुपए के और उनके हिसाब से तो इतने पेड़ उन्होंने लगा दिए हैं क्या पेड़ लगाने की जगह ही नहीं बची आपको पता है आपको सुन के ऐसा मजाक लग रहा होगा वो बोलते हैं देश आज़ाद हुआ तो इतने परसेंट उनका आंकड़ा कितना अच्छा है कि देश आज़ाद होते तो समय हमारे पास पर इतना परसेंट एरिया में फॉरेस्ट था बढ़िया हो गया वो वहाँ से स्टैंडर्ड चालू हो गया उसके बाद हर साल वो करोड़ों रुपये खर्चा करते हैं करोड़ों खर्चा करने के बाद उसमें से मानते हैं कि इतने परसेंट तो वन जिंदा है ही हमारे तो हर साल इतने परसेंट जुड़ते जा रहे हैं उनके अब वो कागज जुड़ के इतने हो गए कि अब उनके पास पेड़ लगाने की जगह नहीं है इसमें मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूं ये वन विभाग से पूछना उनसे वो बताएंगे सर जंगल कितने बढ़ गए आपको पता है बोलते हैं वो मतलब फॉरेस्ट विभाग का अधिकारी सब ये बोलता है कि सर कितने जंगल बढ़ा दिए हमने मैं बोला यार हमको तो दिखते नहीं है बोले आपको वही आंख आख दिखता है कल से देखो बोलते हैं तो उनके उसमें बेटा बताते हैं हर साल इतने लगाते हैं इतना परसेंट मर जाता है इतना परसेंट तो सक्सेस रेट रेट है और उससे तो हर साल इतना बढ़ते बढ़ते आज वो जहां देश आया था जो जितने जंगल था उससे इतना बढ़ गया पेड़ लगाने की जगह ही नहीं है फिर भी करोड़ों के अभी फिर लगाएंगे साल भैया बंजर जमीन की भी अपनी उपयोगिता होगी बंजर जमीन का मतलब ये है कि अगर आप देखेंगे तो कोई भी वन होगा तो संतुलन के साथ ही होगा कोई भी नदी होगी किसी संतुलन के साथ होगी यदि कोई बंजर जमीन प्राकृतिक विधि से है तो वो अपने किसी कार्यक्रम के साथ ही है है ना कहीं पर पेड़ नहीं लगना होगा जैसे हमारे यहाँ बाल नहीं उगना है उगने तो बंजर है तो वही ना मुहिम चल रही है बंजर जमीन को उपजाऊिम हाँ। तो चलती पैसा खर्चा करने के लिए भाई आप सरकार में रहे नहीं अच्छा आपको पता नहीं पहले पैसा आ जाता है फिर खर्चा करना रहता है उसको उसके लिए जगह ढूंढते हैं भैया जो आजकल आ, मान्यता है जो ज्योतिषी के पास जाते हैं भविष्य दिखाने ये स्टोन पहनते हैं और कुछ लोग की मान्यता है जो मार्केट में डिमांड होते हैं जैसे भगवान नए आ गए बाबा जी आ गए कोई आ गया तो दर्शन जो मांगते मिल जाता है फिर वो मार्केट में चलने लग जाते हैं तो ये आस्था कैसे अपने से क्रिएट होते जा रहे हैं कि नए नए बाबा चेंज होते जाते हैं और फिर सोने फिर उनकी मूर्ति बन जाती है तो ये मानो इतना जल्दी अपने अंदर किसी को अडॉप्ट कैसे कर लेता है मानव का देखो मजबूरी है मानव की चाहते सुखी होने की और जीवन सुखपूर्वक जीने की आशा है उसमें तो वो प्राकृतिक है सुखपूर्वक जीने की आशा ख़त्म नहीं होती है और एक किसी के साथ वो आशा को जोड़ता है और वहाँ से निराशा मिलती है तो डिप्रेशन में जाता है डिप्रेशन में जाने के बाद प्राकृतिक वापस आशा खड़ी होती है तो कोई ना कोई वो चूँकि खुद में उस प्रकार से वो भरोसा बना नहीं पाता है समझ बनती नहीं है तो दूसरे मानव में आशा करता ही है इसीलिए कोई नहीं कोई दूसरे बाबा को पकड़ के वो खुद ही लाएगा बाबा थोड़ी पकड़ाता है अपने आप को लोग पकड़ के बाबा बना देते हैं कारण क्या है क्योंकि आदमी में जीने की आशा है और आशा निराशा में बदलने के बाद वापस आशा जगती है तो दूसरा रास्ता चाहिए तो हम कहीं ना कहीं कहीं कही ना कहीं कही जाएँगे ढूंढेंगे एक जगह सुख नहीं मिलेगा दूसरी जगह चले जाते हैं तो इसमें गलती किसी भी प्रकार जनता की गलती नहीं है ये हमको समझ में आना चाहिए जनता या जो भी आए आम आदमी है या आदमी है उसके जीने की आशा है सुखपूर्वक जीने की और वो पूरी नहीं होती है तो वो दुकान बदलता रहता है वो जाएगा जाएगा अब आया नग नगीने काम करते कि नहीं करते नग ने काम करते कि नहीं करते नग नगीने, काम करते नहीं करते? नग नगीने बहुत बढ़िया काम करते हैं नग नगीने काम नहीं करते ऐसा नहीं बढ़िया काम करते हैं क्या काम करते हैं व्यापार होता है इससे और जो बेचता है उसके घर में सुख शांति आती है उसके घर चलता है काम नहीं करते थोड़ी और अगर देखेंगे तो जैसे चंद्रमा काम करता है कि नहीं करता है है ना सूरज अपना काम करता है ऐसे ही ये नक भी काम करते है, है ना आप पहनो तो भी काम करते हैं आप नहीं पहनो तो भी वो करते रहते हैं रात का टाइम डर जाएंगे लोग भैया इधर हाँ जी पे। पहले एक छोटी सी शेयरिंग है उसके बाद एक छोटा सा सवाल है हाँ हाँ हाँ शेयरिंग मेरी ये है कि यहाँ आने के पहले ये तो बहुत श्योर था कि आ, मतलब मेरा एक्सपीरियंस भी है और सब देखा हुआ है भी कि परिवार में लोग आ, अगर कोई सुखी रह रहे हैं सभी लोग तो ये एक बहुत एक्सेप्शनल केस हो सकता है कोई जनरल बात नहीं हो सकती और ऐसा बिलीव था कि आ, एक साथ सुखी रहना असंभव जैसा काम तो वो एक जो बिलीफ सिस्टम था वो मेरा यहाँ पे आके धराशाई हुआ है और उसके लिए मैं बहुत आपका कृतज्ञता से आभार प्रकट करता हूँ कि वो बहुत अच्छे के लिए वो धराशाही हुआ है तो बड़ी है, बड़ी है। ये आपके बहुत अच्छा मैंने सीखा कि हाँ ये संभव है कि बहुत सारे लोग सुखी रह सकते हैं इंडिविजुअल हमने केसेस बहुत देखे हैं सुने हैं कि एक व्यक्ति सुखी रह सकता है फिर से वही बात आती कि वो एक्सेप्शनल केस है बट इन जनरल जो हम बात करते हैं कि एक साथ परिवार में लोग सुखी रह सकते हैं चाहे वो परिवार एक व्यक्तिगत परिवार हो या समाज हो तो वो यहाँ पे आके हमने एक साक्षात जिसको आप प्रमाण बोलते हैं वो देखा है और इससे मेरा एक नया बिलीफ सिस्टम बिलीफ तैयार हुआ है तो ये मेरी शेयरिंग है कि एक शायद और जो मैंने अभी तक सुना था कि दुनिया में हर चीज़ को सिखाने का एक पाठशाला होती है शिक्षा सिस्टम होता है लेकिन परिवार में सुख से रहने की कोई पाठशाला होती है तो मैंने तक अभी देखा था न सुना था तो ये बहुत बड़ी पूरी मानव जाति के लिए उपलब्धि है जो मुझे यहाँ पे आके देखने को मिल रही है तो ये मेरी आप लोगों से शेयरिंग थी बहुत बढ़िया अब छोटा सा सवाल है जो आज आपने प्रकृति के बारे में बताया अस्तित्व के बारे में बताया तो उससे जुड़ा हुआ एक सवाल है सवाल ये कि आपने जब समझा रहे थे प्रकृति के बारे में कि जब ये पृथ्वी बनी ये वायुमंडल बना तो सब चीज़ें ऐसे स्वरूप में थी जिसको कि हम स्थूल याने भौतिक स्वरूप नहीं बोलते परमाणु के याने सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में थी धीरे धीरे वो परमाणु के रूप में आई फिर एक पृथ्वी का मतलब निर्माण हुआ उससे फिर जीव बने जीव से फिर मानव बने तो कहना चाहिए ये सारी चीज़ें पहले एक एक तरह से डिसऑर्डर में थी और बाद में ये चीज़ें ऑर्डर में आना स्टार्ट हुई है फिर जिससे कि प्रकृति और मानव बना तो मेरा सवाल ये है कि जैसे हम बात करते हैं कि नागराज जी ने भी जो नियम सीखे आ, सुखी से सुखी से रहने के लिए वो प्रकृति से सीखे और तो क्या प्रकृति के पीछे भी कोई है जिसको कि प्रकृति ने सिखाया होगा मतलब कोई चीज़ ये सारी चीज़ें जो पहले डिसऑर्डर में थी उसको ऑर्डर में लाने वाले कोई एक शक्ति या कुछ ऐसा रहा है उनके पीछे या फिर एक्सीडेंटली ये चीज़ें ऑर्डर में आई या फिर लगातार रूप से सनातन रूप से जिसको हम बोल सकते हैं वो चीज़ें ऑर्डर में चलती जा रही हैं तो ये एक्सीडेंट है या फिर जैसे नागराज जी ने आपको सिखाया आप हमें सिखा रहे हैं वैसे प्रकृति के पीछे भी प्रकृति को कोई सिखाने वाला कुछ मैकेनिज्म या सिद्धांत ये, ये बहुत अच्छा प्रश्न है तो लेकिन थोड़ा उत्तर इसका लंबा है ये ठीक से समझ लीजिए अस्तित्व में हमेशा ही प्रकृति रहती है और प्रकृति में हमेशा चार अवस्थाएँ रहती है है ना कोई ग्रह पदार्थ अवस्था के रूप में रहता है कोई ग्रह पदार्थ अवस्था के साथ प्राणावस्था के रूप में रहता है कोई ग्रह जो है प्राणावस्था के साथ जीवावस्था में रहता है और मानव में रहता है और मानव में भी कोई धरती पर मानव भ्रमित रहता है और कोई धरती पर मानव जागृत रहता है ये अस्तित्व में है है ही इतने अनंत प्लेनेट हैं उनमें सब में रहता ही है हमेशा ही ये बात समझ में आ गई ये कहीं आया नहीं गया नहीं ये अस्तित्व में है अब किसी एक ग्रह पर रहता है उसका प्रतिबिंबन जो पूरे अस्तित्व में फैला रहता है प्रकाश की हम बात करेंगे तो अगर विस्तार में समझना पड़ेगा कोई चीज़ है वो होना उसका जो ही व्यापक में होता है व्यापक पारदर्शी होता है तो ऐसे पारदर्शी व्यापक में कोई भी चीज़ होती है तो वो प्रकाशित हो जाती है कहाँ प्रकाशित हो जाती है पूरे अस्तित्व में प्रकाशित रहती जैसे आज आप जिस प्रकार के आदमी हो अच्छे हो बुरे हो भ्रमित हो जागृत हो आपका प्रकाश पूरे अस्तित्व में फैला ही रहता है अनंत करोड़ों किलोमीटर दूर तक भी कोई चीज़ होगी करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर तक भी कोई चीज़ होगी वहाँ पर भी आपका प्रतिबिंबन जा ही रहा है वहाँ से भी कोई प्रतिबिंबन हमारे पास आ ही रहा है बना ही रहता है है ना जाता आता भी नहीं बल्कि बना रहता है, क्योंकि ये जो व्यापक है ये पारदर्शी है तो हर चीज़ इसमें प्रकाशित रहती है अनंत दूरी तक प्रकाशित रहती है उसी के प्र, उस प्र, उस प्रतिबिंबन के प्रभाव में ही हर इकाइयों में विकास होता है आपके अंदर ये जो अच्छे बनने की न्याय की चाहना ये न्यायपूर्वक जीने वाले मानव का प्रतिबिंब नहीं है तो उसका प्रिंट आपके पास आपके पास रखा रहता है वो सारा प्रिंट सब जगह रखा हुआ उसी प्रिंट के तहत चीज़ों में विकास हो रहा है है ना तो अस्तित्व नित्य है अस्तित्व निरंतर है उसमें जो भी वास्तविकताएँ वह सदा सदा है किसी एक ग्रह गोल पर नहीं है अभी वो पदार्थ अवस्था है तो वहाँ से पदार्थ अवस्था को प्रिंट मिल रहा है पारदर्शी जिससे कि वो आगे की प्राणावस्था उस पर आएगी नहीं तो कहाँ से आ वो कोई ऐसा थोड़ी नहीं कोई कोई वो आन, मतलब एक प्रकार से अनुसंधान करके या कोई प्रयोग करके थोड़ी हो रहा है उसका गाइडेड प्रिंट जैसे डीएनए के पास एक प्रिंट कैसा रहता है कि कैसा बॉडी बनाना है ठीक उसी प्रकार का प्रिंट ये व्यापक पारदर्शी होने से अस्तित्व में जो भी सच्चाइयाँ हैं वो प्रकाशित रहती है और उसका प्रतिबिंबन हर इकाई पर पड़ा रहता है और उनकी पात्रता अनुसार उसमें विकास का स्वरूप बनता रहता है इसी का नाम साम में ऊर्जा में रहने का प्रभाव है तो वो ये ठीक है मतलब हम कह रहे हैं और समझ रहे हैं कि अस्तित्व में ये चीज है तो हम इस कंक्लूजन पर कैसे पहुंच रहे हैं कि है मतलब हमारे पास इस चीज का प्रमाण क्या है, जिसके conclusion conclusion पे पहुंच पे नहीं है पहुंच रहे हैं भाई हम तो एक धरती पर सीमा में रह रहे हैं तो हमारे पास कोई कंक्लूजन बनता तो नहीं अब ये हमारे तरह कह सकते हैं कि वो चीज़ है अरे भाई देखो न्याय के आप में चाहत है कि नहीं है बिल्कुल है अगर न्याय नाम की कोई चीज़ नहीं होती तो चाहत कहाँ से कर लेते आप ईमानदारी से जीने की आपकी कामना है कि नहीं बिल्कुल है तो ईमानदारी आपके अंदर एक चाहत है ईमानदारी का प्रिंट आपके पास आया है कि नहीं आया आप ईमानदारी को अभी कल्पनाशील होने का कारण समझ नहीं पा रहे हो इतनी दिक्कत है खाली आप ईमानदार होकर जीना चाहते हो आप न्यायपूर्वक जीना चाहते हो आप सब प्रेम से रहना चाहते हो ये प्रेम किसने सिखा दिया आपको पहले दिन कहाँ से आप कोई बोलने लगेगा इसको कि हम लोग सीख रहे हैं प्रेम से जीओ प्रेम से जीओ बोल रहे हैं ये चाहत हमारी सिखाई जाती है कोई मानव को चाहत सिखानी नहीं होती है वो वो वो इसका प्रमाण ही है कि वो पहले से ही प्रेम नाम की कोई चीज़ है और उसका प्रिंट आपके पास है ही खाली आपको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रेम पूर्व कैसे जीना है तो इसीलिए कह रहे हैं शिक्षा की जरूरत है कि प्रिंट तो उसके पास रखा हुआ है चाहत के रूप में रखा है खाली उसको एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं है या जितनी बातें हम करे आपने हाँ करी कि नहीं ये करी ये बातें तो बिल्कुल समझ में आ रहे हैं। एक रही है ना की क्या आप पहले से जानते थे क्या बिल्कुल नहीं तो फिर हाँ कैसे कर ली क्योंकि उसके प्रमाण आप दिखा रहे हाँ, तो आप में दिख रहे हैं आपके पास प्रिंट है उससे आप वेरीफाई करते हैं सही है ये बिल्कुल सही किससे वेरीफाई करते हैं आप जो दिखता है दिखता कहा है प्रमाण दिखते हैं जो हमारे ना ना ना ना आप सुखी होना चाहते हो ये प्रमाण हमने देखा या आपने अपने में देखा अपने में देखा तो आप कहां से टिक लगा रहे हो हाँ हम सुखी होना चाहते हैं कैसे करें आप ये बातें भैया समझ में आ रही है, नहीं कोई नहीं है मुझे इसका मतलब यह जो आपने अभी भी आपने है, लेकिन ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ या फिर क्या है कोई एक्सीडेंट नहीं है आदमी ही एक्सीडेंट कर रहा है बाकी प्रकृति में कोई एक्सीडेंट नहीं है मानव का भ्रमित रहना भी प्रकृति का नियम है मानव का जागृत होना भी नियम अपने आप चल रहे हैं नियम अस्तित्व में नियम है ना हाँ अपने आप चलने का मतलब कि अस्तित्व का मतलब ही है है एक व्यवस्था कोई चलाने वाला कोई नहीं इसमें नहीं बैसे भैया देखे जैसे ये के हैं है हाँ। तो ठीक है सब लोग का इसमें सहयोग है ही चल हाँ, रहा है हाँ। लेकिन इसको शुरू करने वाला कोई व्यक्ति तो है जिसका नाम है अजय भैया या फिर उनके पीछे नागराज जी देखो देखो दो चीजें ओरिजिन तो कहीं ना कहीं है अपने आप तो नहीं आ गई सारी चीजें अरे सुनो तो जी यहाँ कुछ जो हम कर रहे होंगे हवा में से ले आए होंगे नहीं बिल्कुल नहीं कहाँ से लाए पीछे कोई ना कोई रहा है जहाँ से आई है तो इसका मतलब हुई है। अरे ये कोई व्यवस्था थोड़ी है जो नियम है नियंत्रण है उसको खाली हम जी रहे है व्यवस्था क्या है हम लोग कुछ नियम को जी रहे नियम पहले से है या हमने बना दिए तो अस्तित्व में एक नियम है नियम नाम की चीजों की निरंतरता है ठीक है उस नियम से चीजें चल रही है ना कि मैं बना दे रहा हूं ऐसा नहीं हो रहा है है ना हमको नियम समझ में न्यूटन ने ग्रेविटी का नियम बनाया या समझा समझा वो तो पहले से था खत्म हो गई कहानी अब आगे क्या बोल रहे हैं इसमें आप सब चीजें पहले से अस्तित्व में है मानव को जिस दिन समझ में आती है उस दिन चल देता है या ऐसा हो सकता है कि हमारी चूंकि जैसे कि हम ब्रह्मांड को बोलते हैं कि अनंत है हम चलते जाएं तो हमारी कैपेसिटी उस उतनी दूर तक पहुंच सकते हैं उसके बाद हमारा फ्यूल हमारा खुद का फ्यूल और हमारे व्हीकल का फ्यूल खत्म हो जाएगा तो ऐसे शायद ये अंडरस्टैंडिंग है कि हम उस, आ, प, उस दूरी तक पहुँच नहीं सकते नहीं बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं करें आपके अंदर जो फ्यूल है वो पर्याप्त है अस्तित्व को समझने के लिए केवल मनुष्य एक ऐसी चीज़ है जो इस अस्तित्व का दृष्टा है दृष्टा मतलब इसको देख सकता है इसको समझ सकता है ये फ्यूल कैपेसिटी आपके अंदर है इसको समझो है ना कुल इतनी बातें है कि जो मानव में जीवन में जो अक्षय शक्ति है वो केवल और केवल एकमात्र शक्ति ऐसी है अस्तित्व में जो इस पूरे अस्तित्व के कोने कोने को समझ सकता है ठीक है, शक्ति है। आ, आप में है वो।, वो क्या रूप में है कल्पना शक्ति के रूप में है और कल्पना शक्ति जीवन में क्रियाशीलता है जीवन कहां से क्रियाशील हुआ जीवन का होना प्रकृति का अंश है और व्यापक में ऊर्जा है वो ऊर्जा इसको प्राप्त है इन दोनों के योगफल से सअस्तित्व विधि से आप क्रियाशील हैं और सअस्तित्व का अध्ययन करने के लिए हो आप और सअस्तित्व से आप प्रकट प्र, हुए हो मानव के रूप में प्रकट हुए हो इसलिए कि आप स में अनुभव हो संपन्न हो सको अनुभव कर सको सहअस्तित्व को तो हर मानव में ये फ्यूल कम है ऐसा नहीं है है ना कुल मिला शिक्षा विधि से अनुभव होगा या अनुसंधान विधि होगा इतनी सी बात है अस्तित्व तो नित्य है निरंतर है प्रकट है वो छुपा हुआ नहीं है आप अस्तित्व को यहीं बैठ के समझ रहे हो आप कमरे के बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं है पूरा अस्तित्व यहीं समझ में आता है है ना क्यों क्योंकि जीवन में कल्पना चलता है वो पूरे अस्तित्व से तदाकार कर सकती है इतना बड़ा ताकत आपके साथ रखा हुआ है इसको समझने की जरूरत है अभी तक हम दिनहीन होके हो जिए हैं ईश्वर के चक्कर में पैसे के चक्कर में हम अपने महत्व को नहीं समझ पाए अपनी ताकत को ठीक ठीक समझ नहीं पाए नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता आप ईश्वर <laughs> बोल दो अच्छा लगता कुछ भी नाम दे दो अभी बात यह है की काम क्या है काम क्या है समझना पड़ेगा बिल्कुल है ना प्रधानमंत्री अपना नाम चौकीदार रख दो चौकीदार रोके क्या हो कल को चौकीदार नाम से प्रधानमंत्री समझ लगेंगे अपन उससे कुछ थोड़ी हो गया तो हर चौकीदार के प्रधानमंत्री हो गया तो नाम से कुछ नहीं हो रहा है ना अल्टीमेटली काम से हो रहा है आपको नाम अच्छा लगता हो ये प्रिय लगता हो तो, तो कौन मना कर रहे हैं ठीक है भाई एक छोटा सा और प्रश्न हाँ बताइए हम यहाँ पर देखते हैं जो आ, शिक्षा में आ, बहुत सारे सब्जेक्ट जो व्यवहारिक रूप से काम आते हैं उसका व्यवहारिक दृष्टिकोण से शिक्षा दी जाती है जैसे अंग्रेजी है फिजिक्स है केमेस्ट्री है मैथ्स है तो चूंकि वो व्यवहार में काम आने वाली चीज़ है इसलिए उनको सिखाया जा रहा है और पढ़ाया जा रहा है तो दूसरा मेरा इसी से संबंधित ये प्रश्न है कि क्या संस्कृत और जो हम अभी साजन ने जो कुछ सवाल किए थे वेद उपनिषद संस्कृत और जो आयुर्वेद की बहुत सारे धर्म ग्रंथ शास्त्र हैं क्या उनमें कोई ऐसी वैल्यूबल चीज़ें हैं मूल्यवान चीज़ें हैं जिनको अगर हम उनका पठन पाठन अध्यापन बिल्कुल कर क्यों नहीं हो सकते देखिए बिल्कुल अभी हम जितने लोग हैं उसमें जितनी ताकत है हम उतने तो काम कर पाएंगे जी और काम तो बहुत सारा जैसे हमको कपड़ा बनाना है हमको तो अपनी गाड़ी भी बनानी जो कि बिना पेट्रोल चले तो काम तो अगर गिरने जाएंगे तो हजारों हैं अभी है ना तो क्रम से शुरू करते हैं जो टाइपटी का होता है या जिसके लिए हमारे को ताकत अभी बनती हो, करते रहते हैं एक तो ये बात समझ में आना चाहिए तो तमाम तरह के शास्त्र होते हैं जैसे विमान शास्त्र विमान बनाना तो विमान शास्त्र पाक शास्त्र किताब खाना बनाना तो वो पढ़ेंगे वो सभी किताब खराब हो गई ऐसा नहीं करें पहला मुद्दा इंपॉर्टेंट क्या था व्यवहार की शिक्षा हो अस्तित्व के बारे में ठीक से समझ हो उसके आधार पर जीने का लक्ष्य बने उसके आधार पर विज्ञान और विज्ञान में तमाम तरह के विज्ञान हैं समय समय पर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे जितने पारंगत लोग मिलते जाएंगे उसको जोड़ते चले जाएँगे वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है परम्परा में जो कुछ भी अच्छा है उसको भी देखने की ताकत हमारे में बनती है है ना और उसको बना रखना हमारा गौरवता की बात है ना वो एक आदमी का काम नहीं है और जैसे जैसे हम जुड़ते चले जाएँगे करते चले जाएंगे जैसे आज हमारे साथ कोई म्यूजिक के लोग आ गए वो म्यूजिक को भी जोड़ दिया कल को संस्कृत का कोई आता है संस्कृत उपयोगी लगती है आज तो नहीं उपयोगी है क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को समझने के दो भाग हैं आवश्यकता तो दो भाग से एक तो आदमी आदमी के बीच में कम्युनिकेशन तो उसमें तो अपन पीछे रह सामने वाला संस्कृत जानता नहीं हिंदी बोले तो आदमी की हालत टाइट हो रही है ना तो एक तो झंझट ही हो गया दूसरा आता कि कोई ग्रंथ व्रंथ पढ़ने से पढ़ के अपने को समझने हों ठीक तो उस एंगल से अगर जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे क्या दिक्कत है है ना उसमें अपना कोई रिजिडिटी नहीं कि लैंग्वेज होना चाहिए नहीं होना चाहिए है? है ना व्यवहारिक विधि से अपन चलने की बात कर रहे हैं और बिना व्यवहार माने वाली कोई चीज़ करना नहीं चाहते हैं चलिए और बताइए इधर भी काफ़ी लोग हैं यहाँ आ जाओ दीदी को सब गेट पर भरी गया पूरा इधर खाली है यहाँ खाली है हाँ भैया जी जो ये मंत्र होते हैं मंत्र के उच्चारण करते हैं ओम भूल सौ ये सब चीजें जो मंत्र होती हैं इसके मतलब कोई महत्व है कोई रीजन है का। मंत्र का बहुत महत्व होता है बताया था एक मंत्र तो मंत्र का महत्व होता है मंत्र कौन बनाता है मंत्र क्या एक प्रकार की भाषा है तो कौन बनाता है भाषा का रचना कौन करता है मानव तो भाषा बनाई मानव ने किसके काम आती है मानव तो जो भी हम भाषा बनाते हैं वो मंत्र है और वो काम करती है किसको काम करती है किस पे काम करती है मानव मानव पे काम करती है मानव की बनाई हुई भाषा मानव पे काम करती है। कब काम करती है जब वैसे जीते हैं तब तो हम ही हम जो कोई मंत्र गाते हैं यदि उस मंत्र को सफल करना हो तो हमको वैसे जीना पड़ता है हमारे जिए बिना वो मंत्र काम नहीं करते मंत्र अपने में कोई काम नहीं करते हैं जैसे एक मंत्र कहता हूँ मेरे को प्यास लगे दीदी जाओ पानी लेके आओ नम आगे ओम जोड़ दो पीछे नम जोड़ दो मेरे को प्यास लगे ओम भूभ तत्व का क्या मतलब है जब उसके आप हिंदी करोगे तो पता चलेगा गायत्री तुम महान हो ये है वो कुछ आप बोल रहे हो है ना तो मैं बोलता हूँ दीदी न ओम दीदी आए मेरे को पा प्यास लगे पानी लेके आओ अपन दोनों बोलते रहते हैं कुछ होने वाला है पानी आने वाला है तो मंत्र काम कब कर, करते हैं जब आपने स्वीकार कर ली तो काम करने लगते हैं कि चलो ले आओ पानी वो जल्दी देखो दे लेने के लिए पानी <laughs> तो मंत्र काम कर गया और नहीं तो मंत्र कोई काम नहीं करेगा मंत्र के अर्थ में जब तक आप काम नहीं करोगे मंत्र में काम नहीं हो सकता मंत्र की ताकत कौन कौन ताकत भरेगा उसमें मानव अगर मानव ताकत नहीं भरेगा तो मंत्र बेकार बेमानी भाषा है और जी जैसे ये पैसे हैं, पैसे मतलब होना जरूरी है। जैसे जंगल में थे तो तो मैंने तो ये पैसे नहीं कहा कि के पैसे पैसे नहीं नहीं नहीं। समझ होना जरूरी पैसे हो या ना हो समझ होना जरूरी समझ होगा तो संबंध पूर्वक जिएगा संबंध पूर्वक जियेगा तो सुविधाओं को जुटा लेगा है ना कुल मिला के काम ये है जिस परिवेश में आप रहते हो वहां का जो संविधान होगा वो आप पे लागू रहेगा मुख्य बात तो यह है कि समझ होना संबंध होना और उसके आधार पर सुविधाओं को जुटाना ये मुख्य काम है ये अपने को समझ में आना चाहिए भैया लकी कहा से होता है ये बात बहुत समझ लेना चाहिए लकी अनल होता कि नहीं होता है लकी कैसे हो जाते हैं लकी कैसे होते हैं और अनलक्की कैसे होते हैं वो देख लेते हैं जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर करीब करीब 150 सौ लोग हम लोग हैं और 150 लोगों में अभी ये समझ में आ जाए कि तीन रोटी सब खाएंगे तो साढ़े चार सौ रोटी बनना चाहिए और रोटी बनाने वाले ने यदि पाँच सौ रोटी बना के रख दी तो क्या हो जाएगा सबको बराबर रोटी मिल जाएगी सबको जब बराबर रोटी मिलेगी तो आप बोलोगे आई एम लकी आई गॉट द रोटी ऐसा बोलोगे आप आप बोलोगे नहीं कभी जब आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा तो आप लकी ही नहीं हो अब लकी कब होंगे आप नीलू दिन रोटी बनाई और बन कम बन गई पचास चाहिए थी साढ़े चार सौ बनी चार सौ तो आप कुछ लोगों को पचास रोटी कम पड़ेगी मंत्र काम करके कर कर देखिए आगे सिद्धि स्वाहा कर देते हैं इसको आगे पीछे जोड़ना जरूरी मंत्र में स्वाहा तो क्या समझ में आया अगर 400 रोटी बनी 50 रोटी कम है तो अब लक का मुद्दा आएगा किसको मिली किसको नहीं मिली जैसे हवा जैसे हवा हमको मिलती है डू यू थिंक कि कभी हमने बोला आई एम लकी आई गॉट द एयर इन तो हम लकी हैं, तब हमको जब सब चीजें मिल रही तो हम लकी हैं, हमको पता ही नहीं चल रहा लक क्या चीज है प्राकृतिक विधि से धरती पर पैदा होने वाला आदमी लकी था अब किसने उसको अनलकी कर दिया हमें ना नहीं लग गया हम ही एग्जाम ऐसा बना ले, एग्जाम एजुकेशन पैटर्न ऐसा है यहाँ से लाखों लोग चलेंगे या सौ लोग पास होंगे डिजाइन हमारा प्रॉब्लम है यार ऐसा बना दो डिज़ाइन ऐसा तो, तो बनेगा नहीं कम से कम तो ऐसा तो बनाओ कि जितना है उतने है पास हो जाएं, तो सभी लकी हो जाएं, सभी लकी हैं तो मजा ही नहीं आ रहा है स्ट्रगल नहीं हो रही है मेहनत नहीं हो रही है तो अपना एफर्ट नहीं दिख रहा है है ना जैसे सबको रोटी मिल रही है तब किचन में क्या मजा आ रहा है कोई लक वक दिख रहा है और हर दिन सो रोटी कम बनती है तो आदमी सुबह उठ के नहा दो त्योहार जल्दी से जाके ओम बूम बूम करके जाओ पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी और आज मिलेगी तो लकी तो प्रकृति में जो मनुष्य को चाहिए था वो सब पहले से था हमने उसको धीरे धीरे धीरे दिक्कतें खड़ी कर दी हमको चाहिए क्या ये समझ में नहीं आया तो लक हमारा लक और अनलक किसने क्रिएट कर दिया ये अपन ने क्रिएट किया हुआ है मानव ने ये सब क्रिएटेड है है ना नहीं तो मानव को जो चाहिए था मान इधर समृद्ध धरती पे मानव पैदा हुआ उसके पास सब कुछ बढ़िया ही था अपन अपने अधिकार को पहचाने नहीं अपने लक को पहचाने नहीं अनलकी होके जिए हैं और अनलकी होके मर रहे हैं डेस्टिनी क्या है डेस्टनी और डेस्टिनी का मतलब अस्तित्व में एक नियम है हर आदमी समझदार हो सकता है ये डेस्टिनी है हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक रह सकते हैं डेस्टिनी है हम सब सुखी हो सकते हैं डेस्टिनी है हम समृद्धि पूर्वक जी सकते हैं पूरा विश्व परिवार धरती पर आराम से पूर्वक जी सकते हैं डेस्टिनी है इस डेस्टिनी डेस्टिनी का मतलब प्रकृति में डिजाइन तो ऐसा ही है अब इसमें सबसे बड़ा बाधा कौन है डेस्टिनी टांग कौन अड़ा रहा हम ही उड़ा रहे हैं डेस्टनी नियति है नियति का मतलब नियम पूर्वक जीने का डिजाइन है वो नियम हमको समझ में नहीं आया तो हम अपनी ही डेस्टिनी में बादल आके खड़े वो हुए बैठे हुए हैं हाँ हा घंटी जी कितना मजा आता है अलग ही फीलिंग आती है बिल्कुल बिल्कुल एकदम दीदी कह जब मंदिर में जाते हैं घंटे नीचे खड़ा तो एक अलग तरीके से फीलिंग आती है आती ही आती है बिल्कुल आती है कई बच्चों को जो है वो थिएटर में जाते हैं आइसक्रीम की दुकान के सामने एकदम अलग फीलिंग आती है कई लोगों को दारू की दुकान पे जाते हैं और वो पक्ष से टक्कन खुलता है आवाज सुन के इतना, इतना मजा आता है <laughs> एकदम कुछ फीलिंग आती उनको कई लोगों को है ना ऐश्वर्या देख की फीलिंग आती झुरझुरी आती तो सबको आती है तो सब ने जिसको माना है वैसा आता है जिसने जो मान रखा है उसको वैसा आता है भैया अभी के प, प, प, जो के पूरा आ एक मिनट कल भी बात हुआ था संतुष्टि हुआ कि नहीं आपकी मान्यता उसमें काम करता है दीदी आपने मान रखा है कि यही वो जगह है घंटी अपना आवाज करती है आवाज से कान में जो फर्क पड़ता है बढ़ता है कोई आवाज ज्यादा गड़ेगी कोई आवाज मधुर हो सकती है कई कई तरह तरह होती हैं, उनके कोई कई तरह के सूर होते हो हो है। है अलग जैसा वो चाहता है वैसे अनुकूल परिस्थिति में उसको पॉजिटिव फीलिंग आती है। पक्की बात मान दारू खुशबू करके बुटर देख के लोगों को पॉजिटिव फीलिंग आ जाती है जो पीते उनको आती है आपको क्या पता चलेगा है ना वो अब जैसे किसी को चाइनीज पसंद आता है अब जो नॉनवेज के चाइनीज़ के होटलें होती हैं उसके सामने से यदि आप गुजर जाओ तो आपको नाक बंद करके जाना पड़ेगा और जिनको उनका वो खाना कहता तो उनको एकदम जोर से मज़ा आ जाता कि यार यहाँ जगह तो अब अब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये हमारा मन का वहम है हम जो चाहते हैं वैसा कुछ होता है तो हम पॉजिटिव नाम देते हैं हम जो नहीं चाहते हैं उसका नाम निगेटिव देते हैं अस्तित्व में पॉजिटिव निगेटिव क्या है मानव के लिए इसलिए पॉजिटिव निगेटिव कोई चीज ही नहीं है ना? जागरती है ना जागृति है जागृति क्रम है आगे बढ़ने का तरीका है उसमें कुछ भी निगेटिव नहीं है एक भी चीज निगेटिव नहीं है प्रकृति विधि से कुछ भी निगेटिव नहीं है आदमी का पैदा होना पॉजिटिव उसका बड़ा होना पॉजिटिव बीमार होना पॉजिटिव स्वस्थ होना पॉजिटिव मर जाना पॉजिटिव फिर से पैदा होना फिर पॉजिटिव अस्तित्व हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में एक ही दिशा में काम कर रहे हैं है ना मानव के पास च्वाइस रास की गति पकड़े या विकास की गति पकड़े क्यों ऐसा क्यों क्योंकि मानव कल्पनाशील है और जो जितनी जड़ चीजें उनके साथ ऐसा नहीं है तो मानव कल्पनाशील है तो वो गलती से वो रास की गति पकड़ सकता है ये च्वाइस है उसके पास जो मानव समझने से सेल कॉन्फिडेंस आता है दीदी ऐसा नहीं है कि सेल कॉन्फिडेंस होगा तब भी समझेंगे उल्टा करो उसको जितना समझ बनता है उतना कॉन्फिडेंस आता है तो ये नहीं कि मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं तो मैं समझ नहीं सकता ऐसा नहीं है कोई बात नहीं समझने की कमी ही कुल मिला के एकमात्र कारण है तो समझने से ही कॉन्फिडेंस आता है कॉन्फिडेंस आने से और समझना होता है सिंपल गणित एकदम सिंपल साइंस कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये बात समझ में आता है भैया भा, भाग्य जैसे बोलते हैं दिव्य मानव ऐसा प्रिडिक कर लेते हैं कि अनुभव से बताते हो भाग्य भैया देखिए हर बार दो चीजें हो सकती है होगी या नहीं होगी आप पूछे हम बता देंगे प्रिडिक कर देंगे अभी और हो जाएगी तो आप गाने गाओगे हमारे और नहीं होगी तो आप सोचोगे मैंने कोई गलती कर दी थी, थी आपने तो अनुमान हम कर सकते हैं अनुमान क्षमता सब में है और यदि अनुमान क्षमता को यदि सही से उपयोग करें मतलब आपके और डेटा हमारे पास आ जाए आपका सारा डेटा हमारे पास आ जाए कि आपके प्रवृत्ति क्या है आप कितना गुस्सा करते हो आपकी पत्नी की हालत क्या है उसका क्या मान सकता है बच्चे क्या कर रहे हैं किस परिवेश में रह रहे हो कौन बच्चों का दोस्त है आपके दोस्त कौन है अगर ये सारा डेटा मेरे पास एक साथ आ जाए तो हम बहुत अनुमान कर सकते हैं हम हमारे कहने से आपकी ज़िंदगी में कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है क्योंकि तो आप इस ऐसी परिस्थिति में किस प्रकार से काम करने वाले हो उसका अनुमान कर सकते हैं अनुमान के आधार पर करोगे आप भी लेकिन आप उसमें से कोई चेंज कर दो तो बदल जाएगा आप उसमें से प्रयास को अलग दिशा में करने लगोगे प्रशन खत्म हो जाएंगे ये सब ये सब का कोई इसमें कोई निश्चित नहीं आज तक कोई भी जितने ये घोषणा करने वाले अपने बारे में कभी नहीं कर पाए भैया जी स्मृति या मेमोरी का फेट क्या होता है मृत्यु के बाद स्मृति स्मृति का पूरा मूल्यांकन होता है मरने के बाद और जो कुछ भी उसमें से सार रहा अच्छा बुरे के रूप में सार वो सार सार का एक स्वरूप बना रहता है बस चित्त में चित्त से चला है बुद्धि में है ना पूरी स्मृति वो फॉर्मेट हो जाती है उसका सार ग्रहण जो होता है जीवन करता है और वो बुद्धि में संचय होता है और वापस जब शरीर लेने का टाइम आता है तो वो फाइल वापस अनजीप हो जाती है वहाँ जीप फाइल अनजीप फाइल है ना तो खाली सार के रूप में होती है स्मृति के रूप में नहीं होती हो क्या कहा स्मृति में घटना नाम देश परिवेश ये सब है समय काल ये सब स्मृति है ये सब मिलाकर इसका कोई सार बनता है कि क्या हुआ कुल सार वो सार का जीप फाइल बनता है शरीर त्यागने के बाद और वो चित्त से बुद्धि में जा संचित हो जाता है और जब अगला शरीर लेते हैं तो वो सार वापस वहाँ से बुद्धि से चित्त में आके वापस अन हो जाता है लेकिन उसमें कोई घटना नाम क्रिया ऐसा कुछ नहीं रहता है भैया जी मानव को श्रम करना जरूरी है और श्रम से उत्पादन होता है लेकिन अभी इंडिया रहे कि ऑल वर्ल्ड रहे उपजाऊ जमीन कम हो गई शहरों की संख्या बढ़ गई उपजाऊ जमीन कम नहीं होगी बढ़ गई बढ़ गई कम नहीं हुई शहरों की संख्या बढ़ गई जमीन आ, कम हो गई, उपजाऊ जमीन बढ़ गई, बढ़ गई, कैसे जंगल वंगल ये वो जितनी कोने कोने की जमीन थी जमीन के भाव बढ़ गए तो सब फाड़ फाड़ के लोग उसको सब खेती शहरों के जंगल बढ़ गए बढ़ गयी भैया तो समे उत्पादन निकालना है तो पूरे मानव जाति के लिए उत्पादन पर्याप्त रहेगा कि इसको कैसे देखेंगे? अभी क्या पर्याप्त है या नहीं है हाए. अभी क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं कर रहे हैं ठीक से टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर रहे तो भी काम जितना चाहिए उसका तीन चार गुना है ही तो यदि काम करने की मानसिकता स्पष्ट होती है समाधान होता है कितना करना कितना नहीं करना उसकी पहचान होती है तो चार गुना काम हम जो कर रहे हैं शायद हम लोग काम कम करेंगे भ्रमित मानव वा अभी ज़्यादा काम कर रहा है क्योंकि काम से सुखी होना चाहता है इसलिए बिना मन मन के बहुत काम करता है चार गुना काम क्यों करना है हमको वो कम कर देंगे है ना पहले साल में कुछ कम करेंगे जैसे हम लोगों ने कैलकुलेशन किया कि एक आदमी चार घंटे यदि काम करे तो पर्याप्त होना चाहिए इतनी तकनीक वकनीक मिला के तो हम ज़्यादा काम कर रहे हैं ओवर वर्क कर रहे हैं इसलिए नेचुरल रिसोर्स भी खत्म कर रहे हैं हम लोग इतना काम करने की जरूरत क्या है भय के कारण कर रहे हैं लालच के कारण कर रहे हैं इतनी खेती कर रहे हैं एक एक आदमी चार चार बार फसल ले रहा है, जरूरत क्या है उसकी उधर बाजार में दाम नहीं है उसका उपयोगी नहीं हो पा रहा है तनों गेहूं हम लोग जो है सड़ाते हैं फेंक देते हैं सड़ जाता है प्याज लहसुन आलू सब सड़ जाता है भाई और यहाँ खूब उगाते हैं और ले लेके भागते उड़ते रहते हैं वो सब सड़ जाता है वहाँ जरूरत नहीं है उसकी तो हमारे क्योंकि मनुष्य व्यवहार से सुखी होता है व्यवहार में सुखी नहीं हो पाया तो कार्य से सुखी होने के लिए ओवरवर्क कर रहे हैं हम लोग क्या करें वो दीदी करें क्या वो जिंदगी में तरप्ती नहीं है घर में जाएंगे चिकचिक होगी गई अच्छा अपने काम ही कर तो रहे कम से कम मशीन वशीन जिसमें काम करे लड़ा झगड़ा नहीं होता है तो वो है ही ऐसा प्रॉब्लम होता है आदमी का तरप्ती हो तो तरप्ति है तो काम करना व्यवहार आता नहीं है कार्य करना आता है उसी में से तृप्ति पाना चाहते हैं तो भिड़ जाते हैं तो वो धरती जवाब दे जा रही है उससे और कोई प्रश्न भैया मैं आ, बाकी लोग भी पूछ सकते हैं अब तो और लोग कम हो गए तो अब पूछ सकते हैं आप लोग हाँ जी मैं चैतन्य परमाणु से बना है जी चैतन्य परमाणु ही है ही है तो शरीर के साथ मैं मरेगा या नहीं मरेगा ना क्योंकि मैं तो मरता नहीं अमर परमाणु हो तो और शरीर में भी जो परमाणु मरते थोड़ी हैं शरीर एक रचना है जो विरचित हो जाती है मरना नाम की क्या चीज होती है शरीर कुछ मिलकर विरचित हुआ वो विरचित हो गया इस फॉर्म में नहीं खाली तो मे दस्तंत्र तो विरचित हो गया तो मैं उसको मैं सिग्नल ग्रहण नहीं करता है तो परमाणु यथावत बना रहता है और वो अगले शरीर के लिए तैयारी करता है, है? अंतिम संस्कार किसका होना है किसका होना है शरीर का होना है शरीर विरचित होता है आप कैसे भी करो तो विरचित हो जाता है आप कौआ खिलाओ तो विरचित हो जाता है गाड़ दो तो हो जाता है आप जला दो तो होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है संस्कार होना है जीवन का संस्कार किसका होना है तो जीवन में अंतिम संस्कार होने का मतलब यह है कि जिंदगी की सफलता असफलता ही उसका अंतिम संस्कार है यदि शरीर यात्रा सफल नहीं रही तो फेलियर हुआ ये उसका अंतिम संस्कार हुआ और उससे आगे की शरीर अतर प्रभावित होगी और यदि जिंदगी सफल हो गई तो उसका वो अंतिम संस्कार हुआ है ना अब असफलता तो संस्कार नहीं है सफलता ही संस्कार होगा ना तो शरीर जलाने से कोई संस्कार नहीं हो रहा है जिंदगी का वो मूल्यांकन करता है कि हम जिंदगी में सफल हुए या असफल हुए वही उसका संस्कार होता है उसमें कोई भेद नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका संस्कार एक जैसा हो रहा है प्राकृतिक विधि से मैं को डर इसलिए लगता है कि उससे सुन रखा है मैं मर जाऊंगा जबकि वो है नहीं वास्तविकता जो वास्तविकता है नहीं उसके बारे में इतनी कहानी कर रहे हैं इसीलिए आपको स्वीकार नहीं हो रहा है आप मरने वाले नहीं हो और दुनिया आपको ज्ञान दे रही है कि आप मरने वाले हो आपके अंदर पहले से वो प्रिंट है कि आप मरने वाले नहीं हो मैंने कहा ना जैसे न्याय की चाहत है धर्म की चाहत है ऐसे अमर होने की चाहत का मतलब है कि आप अमर ही हो और आप आपको बताया जा रहा है कि आप मर जाओगे इसलिए आपको स्वीकार नहीं हो रहा है भैया जैसे अभी भ्रमित अवस्था में है और समझ के लिए प्रयास करना है तो इस दौरान मतलब एग्जैक्टली व्यवहार क्या है और व्यवहार के लिए किस तरीके के प्रयास करने चाहिए क्योंकि प्रयास पूर्वक ठीक बात ये समझ में आ जाए कि अभी हमारा व्यवहार व्यवहार करने की योग्यता नहीं है आपको ये समझ में आ गया कि आपको समझना है तो अधिकतम ये हो सकता है कि आपको ये समझ में आ गया बाकी भी जो आपके साथ के लोग हैं पत्नी है बच्चे हैं माता पिता है उनको भी समझना है तो अधिकतम व्यवहार क्या हो सकता है अभी समझने की अनुकूलता को बना रखना ये अभी व्यवहार का मुद्दा हो सकता है क्योंकि व्यवहार करने की योग्यता अभी नहीं है ठीक अब आपको भी समझना है उनको भी समझना है अब किससे समझना है तय करना पड़ेगा दोनों को ठीक यदि दोनों में कोई अलग अलग जगह समझना है एक को राम से समझना है रावण समझना है तो अनुकूलता हो सकती क्या तो इसका मतलब है कि कहीं कहीं कहीं तो अपने को समानता होना पड़ेगी तभी जाकर कहीं न कहीं अनुकूलता बनेगी ये बात समझ में समझ हो गया हाँ सर हाँ जी बताएं वो जैसे पानी को रखने के लिए गिलास की जरूरत है तो वैसी पृथ्वी बताते हैं वैज्ञानिक लोग की तीन बटे भाग में है पानी की मात्रा ज्यादा है उसमें टिकी हुई है तो पानी फिर कहाँ टिका हुआ सर धरती पे टिका हुआ तो देखा हुआ सर फोटो में नहीं तो समुद्र जो सात समुद्र बोलते हैं बाहर है धरती से उसमें ग्लोब है ऐसे बताते हैं मतलब धरती का, उसके बाहर पानी है देखकर दर्शाते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं आपको सोचना ठीक नहीं है एक बार बढ़िया वीडियो केशव महाराज इनको दिखाओ केशव भाई है क्या प्रांजा भाई केशव भाई इनको अंकल जी को दिखाओ वीडियो पानी वानी कहा समुद्र कैसा रहता है एक बार दिखा दो फोटो दिखा दो ये सुन रखा है आपने कहीं पुराना अभी तो फोटो आ गए सब पूरी धरती कहाँ कितना पानी कितने लीटर कितने किलो सब कैलकुलेट हो गया अभी तो जी आखिरी प्रश्न कर लें भैया मोक्ष क्या है मोक्ष होता है कि नहीं हाँ मोक्ष क्या है अभी भ्रमित आदमी का मोक्ष होता है जन्म मरण से मुक्ति क्योंकि उसको लगता है जब तक जन्म रहेगा तब तक दुख रहेगा जब तक मरेंगे तब तक दुख रहेगा है ना तो भ्रमित तो तो मानव का मोक्ष होता है क्या होता है वो जन्म मरण से मुक्ति और जागृत मानव का मोक्ष क्या होता है दुख से मुक्ति आप क्या चाहती हो देख लो आप दुख से मुक्ति चाहती हो या जन्म मरण से मुक्ति चाहती हो जी दुख से मुक्ति अगर दुख से मुक्ति हो जाए तो भरोसा हो जाए तो क्या को जन्म मरण से मुक्ति चाहेगा आदमी मजा करेगा कई बार पैदा कई बार मजा करो प्रॉब्लम क्या है हाँ जी और दीदी को तो अरे बोल दो, दो। बोलो बोलो अच्छा ठीक है आ, हाँ तो भैया भ्रमित मानव के किसी परिजन को अगर कुछ हो जाता है जैसे वो मर जाते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है तो क्या दिव्य मानव को दुख नहीं होता है अगर उनके परिजन को कुछ हो जाए तो बिल्कुल नहीं होता है देखो भ्रमित मानव को दुख क्यों होता है ये समझ लो भ्रमित मानो का इसलिए दुख होता है कि हम उसके साथ प्रेम पूर्वक जी नहीं पाए स्नेहपूर्वक जी नहीं पाए निर्वृत होने नहीं पाए उसके पहले टिकट कट गया इस बात का दुख होता है उसके मरने का दुख नहीं होता है नहीं, नहीं ऐसा तो है। सुनो तो उसके मरने का दुख नहीं होता है दुख इस बात का होता है की हम उसके साथ अच्छे से निभ पाए इसके लिए दुख होता है ठीक है वो निपता ही है उसके साथ निपता ही है हाँ जी कुछ कह रहे भाई हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इसके क्लोज के बाद में मैं नाम अनाउंस कर दूंगा जिन लोगों ने कल के लिए नाम दिए हैं अटर को जाने के उसके अलावा किसी का नाम बच गया हो तो वो आ जाएंगे ठीक है तो कितना समय हो गया भाई नौ बज के चालीस मिनट तो बंद करें आप बाकी कल के लिए कर लेंगे जल्दी आखिरी प्रश्न बताओ तो मुझे पूछना था कि आज जो इतनी बीमारियाँ हो रही है जो भी तो एक बुक है यू कैन हील योर बॉडी तो उसमें लिखा है कि हर बीमारी का एक थॉट प्रोसेस होता है एक पैटर्न होता है तो वो सच है क्या वैसी होता है क्या बीमारी सारा कुछ ऐसा नहीं होता है बीमारी शरीर में रस रसायन के संतुलन असंतुलन के कारण भी होती है और रस रसायन का संतुलन असंतुलन मानसिक तनाव से भी होता है तो ये सब मिक्स होता है ना इसको ऐसा नहीं देखना चाहिए है ना तो वो सबके मिला जुला के असर होता है कोई कोई चीजें मानसिकता से हो जाती है कोई कोई चीजें खान पानी से दिक्कत होती है कोई कोई चीजें मानसिकता तो बहुत अच्छी हो आपकी मानसिकता तो बहुत अच्छी हो पानी में जहर मिला के पिला दे तो क्या होगा हवा में जहर मिला देगा तो क्या होगा तो ये अतिवाद है कोई भी एक चीज के लिए पीछे पड़ जाना संतुलन की बात करेंगे तो कुछ कुछ होता रहता है ठीक है ये बात हाँ दीदी माइक में बोलो भाई मैं जब तक तो दरवाजा बंद करना शुरू करता हूँ बोलो बोलो बोलो इधर नहीं आना हेलो बोलिए जैसा कि मानना है भैया जी कि पूजा तो सब अपने अंदर है ही है ईश्वर है अपने अंदर तो तो फिर मंदिर और गुरुद्वारा की कोई जरूरत नहीं है ना तो पूजा करने की जरूरत है जरूरत है ना वो जो लोग बेचारे खाते घर चलते तो तो मिलना नहीं है तो फिर क्यों किसी क्यों को, पर को तो मिलता है कुछ वहाँ बाहर इतने सारे लोग बैठे रहते हैं सामने दुकान लगी रहती है उनका सामान बिकता है अंदर कोई पंडित जी रहते हैं उनके घर चलता है आपको इतना प्रॉब्लम क्या उनसे अभी मेरा व्रत आने वाला है इसलिए मैं पूछ रही आखिर कि <laughs> <laughs> कि हम जाएं परेशान क्यों फिर <laughs> देखो आपने वहां बोल के आया उसको पंडित जी को जाना ही पड़ेगा जाओ ना जाओ उसके घर पे जरूर भिजवा देना कुछ माल ठीक है ना थैंक यू भैया जी ठीक है ठीक है जी कल का क्या कल कोई कितने लोग हैं कल सुबह